बंदे गुरु श्री, बंदे नंद श्री नंद नंद नंद वंदे गुरुपद्द भक्तबिंद सित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित राधिका वेराधिका चरणोदय गोपीजन्म सूत बिंदव पतितानंग लंग लंग के वाछाकलूशा सिंधुशतितान पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मोघा लंगो लंग ये पा तमह वंदे परमाधव बृंदाव तुलसीदे तो वै पिया वै केशव स्ण भक्तिपदे दे देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चोत्तम देवी सरस्वती सकीर्तने कथोपदेशे गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त क्ति प्रमदाजगो दे सदाभविष्टो तीथास्पिविर चु शीताल भविपूत वंदे महापुरुष ते चरविंद पाद पल्लवन पादपल्लवन खचंद मनीषटाया विस्फुज किपवधु स्वर्श वोर्णरागर स सागर सारूर्ति साराधि काम कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंदत गाधर शिवसदी गौरभक्तंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभुनतानंद श्रियाद्वैत गौरव भक्त गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजानुलित तो भुजौ कनका बुद संकर्तनकमलायताक्ष विश्वां दिजवर जुगध वंदे जगत प्रिय प्रियकुणुतार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नमा गंगे तव पाद पंखज सुरा सुर दिपूप मुक्ति मुक्ति दासी नीत भावानूपेण सदा नम गतरंगरमणीयजटा कलाप गौरीम भाग नारायण प्रियमन मदापारम वसी गुरपती भजबीशनाथ बागी सजस्वी लक्ष्मी से यस चक्षसि यस्ति हृदय संबी षिंगमहे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 मादिदेव पुषो पुराण तमालवर्ण अपार संसार समुद्रसे तुम भजामहे भगवत स्वूप शिशिभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहते हैं शिलो वेदव्यास शिलो वेद व्यास जी महाराज तमाम दुनिया का सामने एक प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे सब कोई को आह्वान कर रहे बुला रहे आप लोग आ जाओ हम लोग एक साथ ओ तो परम तत्व वस्तु परम सत्व वस्तु ये परम सत्व वस्तु का ध्यान लगाए कोई अगर कहे महाराज ध्यान लगाए हमारे पास टाइम कहां है कोई अगर कहे महाराज ध्यान लगाए हमारे पास टाइम कहां है पोपाजी कहते हैं इसी का नाम है माया दिस इज कॉल माया भगवान का चिंतन भगवान का कीर्तन भगवान का श्रुवण ये सब करने के लिए मेरा पास टाइम नहीं है इसी को बोलता है माया इल्यूजन ये तमाम दुनिया किसका पीछे भाग रहा है ये तमाम दुनिया किसका पीछे भाग रहा है जो इसका पास कोई टाइम नहीं है जब मौत आ जाए तब तो, तो कह नहीं सकेगा कि हमारा पास टाइम नहीं है ये संभव नहीं खंडो अखंड वस्तु का ध्यान करना पर अखिलेश्वर जिसका बारे में सूबे में भगवत जी महापुराण का पहला श्लोक जो है बताया था विचार भी थोड़ा प्रस्तुत किया लेकिन इसमें शिला पोपा जी कहते हैं कि ये पहला जो श्लोक है श्रीमद भागवत जी महापुराण ये तो गायत्री है ही है मंगलाचरण भी है मंगलाचरण कई किस्म का होता है वस्तु निर्देश आदि प्रार्थना बहुत किस्म का ये सब बारे में चर्चा करने जाए तो समय ले बहुत समय चला जाए तो ये गायत्री तो है ही है सुबह में बताया साथ ही साथ संबंध और विधि प्रयोजन जो ज्ञान जो है इसका इंडिकेशन इसका सूचना दिया गया आम आदमी कहे कि महाराज कहां संबंधो विदेश प्रयोजन आपको मिला हमको तो दिखाई नहीं पड़ा अंधा आदमी कैसे देखे ये दोनों आंखों के द्वारा क्या क्या देख सकते हो व्हाट यू कैन सी क्या क्या चीज आप देख सकते हो ये आंखों के द्वारा ये मन की द्वारा, मन के द्वारा कहां तक तो आप चिंता कर सकते हो वॉट इज योर लिमिटेशन जितना सारे सेंस ऑर्गन है जितना सारे आपका सेंस ऑर्गन है उसका साथ माइंड मन जो है उसको एकादश इंद्रियो बोला गया सारे आपका इंद्रिया जो है मन जो है दे आर वर्किंग अंडर सम लिमिटेशन एक लिमिटेशन का अंदर काम करता है जितना सारे आपका इंद्रियां है मन है जो कुछ भी है के जो कैपेसिटी है लिमिटेशन का अंदर है हम का सूबे में भी चर्चा कर चुके हैं अनंत ब्रह्मांडों के मालिक पर ब्रह्म पर अखिलेश्वर जिसका बारे में भगवत जी का महापुराण पहला स्कंदो पहला स्लोग में स्वराठ बोला गया है सराट साथ ही साथ स्वाभिक जो जो सिंटम है ये सब एक एक करके वार्ड को चुन चुन करने विचार करना है बोका आदमी तो करेगा नहीं राम भजन कालसी भोजन का होशियार भोजन मतलब ये भोजन नहीं भोजन इस व्यापक शब्द है आंखों के द्वारा भोजन करो सुंदर सुंदर रूप देखो मस्ती करो कानों का द्वारा भोजन करो शब्द हो सब, सब भोजन भोजन का होशियार सेन्सन का वो नचाहते फिर और इसमें बहुत होशियार है लेकिन ठाकुर जी का भजन करने वो नाम मन वो क्या होगा बेकार ऐसा विचार है तो हमारा जितना सारे इंद्रियां हैं मन है सब लिमिटेशन काम करता और जिसका बारे में चर्चा करने बैठे तो कहे कैसे कहे वो तो सकाश सराट ये सब शब्दों के द्वारा सूचित किया जाता है बट डायरेक्ट रियलाइजेशन नॉट कमिंग इन टू माई हार्ट ये जो शब्द बोला पागल का माफी क्या शब्द बोला इसका क्या अनुभव आया तुम्हारे घर में हम जो बोला सत जो सराट है स्वाज्ञ है इसका द्वारा क्या क्या अर्थ आपका दिल में प्रकट हुआ दुनिया का आदमी अपना विषय भोग को ही सर्वोच्च मान के बैठा हुआ है यही सबसे बड़ा चीज है विषयी आदमी जितना सारे मटेरियल आदमी हैं, जिनका जिनके बुद्धि भगवान तक नहीं पहुंचा भगवान तक तो दूर की बात है ये हम मरने वाला है आई एम गोइंग टू ड्राई ये भी अनुभव नहीं हुआ हुआ किसका हुआ बोलो अगर किसी को ये बात का अनुभव होता डायरेक्ट तो सारे पागलपंथी बंद हो जाए लाइफ इज गोइंग बट यू आर प्लेइंग जिंदगी जा रहा है और खेलकूद में व्यस्त हो कैसे होगा सभिज सराट अनंत ज्ञान का एकमात्र एक एकमात्र सोर्स अनंत ज्ञानमय भगवान अनंत ज्ञानमय भगवान तमाम जहां जितना ज्ञान है जो कुछ भी है जो दिखाई पड़ता नहीं दिखाई पड़ता कानों में सुनाई पड़ता नहीं सुनाई पड़ता कुछ भी है सब भगवान छोड़ के कुछ नहीं है इसी को ही औद्वय ज्ञान तत्व बोला जाता है नौ द्वय दो नहीं एक ही है तमाम दुनिया में एक तत्व है जिसका नाम है औद्वय ज्ञान तत्व उसका बारे में हम चर्चा करेंगे तो पहला बात यह है सूयत अन्मयाद तसरा तेने ब्रह्मजादिकवे मुह्यंति यूर तेजो बारिमीद यथा विनिमति सर्गहसा धामना से नो सदा निरस्तुहक सत्यम परम सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमही ये सत्यम परम धीमही परम सत्य वस्तु का ध्यान के लिए बताए क्षुद्र जीव तमाम दुनिया का जो मूल विषय है जो परम सत्य वस्तु इसको इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के द्वारा मेजरमेंट कर ले संभव नहीं गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम परिकर जो भी है हम विचार करके समझ लेंगे कैसे संभव है जो तमाम ज्ञान का मूल विषय है तमाम ज्ञान जहां से आया है उसी विषय को तुम्हारा खुद क्षुद्रग्न माप ले कैसे संभव है संभव है कभी संभव कभी संभव नहीं जहां से तमाम दुनिया जिसका बारे में भागवत इस्लूक में बताया यन्मादसो यो अन्मयादित राष्ट्रिका युवादसो यतो, यतो विश्वसो, जन्मो आदि असो कश्यो विश्व यतो, जिसके द्वारा हो रहा है जिसके द्वारा संगठित हो रहा है तो यहां ये संबंध विधि प्रयोजन का जो इंडिकेशन है इसका बारे में पहले हम बता दें उसका बाद जन्माद श्रोक का दूसरा किस्म का व्याख्या बड़ा मजादार व्याख्या होगा पहला ये है ये सोचो मैया ने हमारा जन्म दिया तो मैया हमारा जन्म दिया ये मेरा मां है।, है ना यही तो संबंध हो गया जब जन्मा जन्मादस्व यतो अन्व्याद जन्मो आदि अश्व कश यतो जिसके द्वारा हो रहा है जन्मो स्थिति और भंग अर्थात विनाश जिसके द्वारा हो रहा है हमारा कहने का मतलब है ये जो जन्मो स्थिति भंगो जन्मो जन्मा जन्मा जन्मादस्य जो श्लोक बोला जन्मो आदि तुम क्या विश्व का बाहर हो तुम क्या विश्वस का बाहर हो विश्व का तो बाहर नहीं जैसे साल्वेक जी महाराज किए रोते रोते मुसलमान साल्वेक जी महाराज बहुत सारे सुंदर घटना उसको जगन्नाथ मंदिर का अंदर घुसने नहीं देते और जगन्नाथ जी का मंदिर के सामने जाकर रोना शुरू कर ठाकुर जी आप क्यों जगन्नाथ नाम लिया ये पहले बताओ जवाब दो जब जगन्नाथ तुम्हारा नाम है क्या हम हम जगत, जगत का बाहर है हम जगत का बाहर है हम क्या जगत का बाहर है हम जो एक है आपका ही संतान हम जगत का बाहर है तो आप जगन्नाथ नाम लिया है तो हमारा भी आप जगन्नाथ जो है हमारा लिए भी जगन्नाथ है ते आप जवाब दो जगन्नाथ जवाब नहीं दे पाया इसलिए जल्दी अंदर से आकर गेट का सामने प्रकट हो गया क्योंकि वो मुसलमान है उसको घुसने नहीं देगा चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे कृष्णान भाई हो चाहे कोई जंतु हो जानवर हो कोई भी हो सब भगवान का संतान है सारे ठाकुर जी का संतान किसी को मारने का अधिकार तुम्हारा है नहीं सालवेग जी का लिए जगन्नाथ जी अंदर से दौड़ के आए और गेट के सामने पतित पावन रूप से रह गया आज भी कोई ख्रिश्चन भाई मुस्लिम भाई कोई भी है जाए तो ये पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन होते रहते हैं बंद नहीं तुम तो मेरा कहने का मतलब है जन्मा जन्मादसो जो श्लोक बोला इसमें हम भी तो इस जगत का अंदर ही है हम तो जगत का बाहर नहीं है जब हम जगत का अंदर है तो ठाकुर जी का साथ हमारा संबंध क्या है ठाकुर जी हमारा करता संबंध तो हो गया तो संबंध से हो गया मैया ने मेरा जन्म दिया ये मेरा माता बस तो संबंध हो गया तो या तो तुम विश्व का अंदर हो सारे पानी इसका साथ भगवान एकमात्र तो संबंध है ये संबंध जोड़ सको तो इट इज वेल वेरी गुड ना सको तो मरो हमारा बंगा बंगला में एक सुंदर भोगार कहानी भोगा डूबे मोहर भोगा मतलब ये भवसागर है इसमें डुबकी लगा मर जा और कुछ देर का नहीं से कुछ नहीं होगा ऐसा ही है तो संबंध हो गया ज्ञान मादस जो तो हम तो सृष्टि का अंदर हम सट्टा गुरु जी का हर हालत में संबंध है और किसी वस्तु का संबंध नहीं हैरान की बात यह है जो मेरा सबसे अपना चीज है जो मेरा सबसे अपना चीज है उन्हीं का साथ मैं संबंधो के रखा हूं और जिनका साथ मेरा तमाम अनंत ब्रह्मांडों में अनंत काल में जिन लोगों का साथ मेरा को, कोई संबंध है ही नहीं वो चीजों का साथ वही वस्तु का साथ वही व्यक्ति का साथ मैं संबंध जोड़ के बैठा इतना अकल मुंदी है इतना बुद्धि कम है जिनका साथ मेरा संबंध अनंत काल से बने हुए है और मैं इच्छा करने से भी यह संबंध नाता तोड़ नहीं सकता आई कैनॉट ब्रेक दिस रिलेशन ठाकुर जी का साथ मेरा रिलेशन हम तोड़ना चाहे तो वो भी संभव नहीं। कैसे तोड़ोगे तुम्हारा अंदर में बैठा हुआ है कैसे तोड़ोगे बोलो तुम छोड़ोगे ठाकुर जी छोड़ेगा नहीं तुम्हारा अंदर है नरक में जाओगे उधार भी ठाकुर जी है तुम्हारा कष्ट मिलेगा ठाकुर जी बोलते कितना कष्ट कर हम तो कष्ट करने के बोला नहीं अपने किए हुए कर्म का फल भोग तो जिसका साथ हमारा अनंत काल का संबंध है उसी को ही मैं काट के फेंक दिया आज जिन चीजों का साथ जिस वस्तु का साथ मेरा कोई संबंध नहीं कोई बेमतलब सब संबंध जोड़ के आम हम मैं व्यस्त हूं आई एम बिजी व्यस्त हो गया आम क्या होगा बोलो तुम्हारा तो संबंध ज्ञान हो गया जन्म यो तो आज सभी को आर ब्रह्मा का हृदय में जो ज्ञान प्रेरणा दिया ब्रह्मा का ज्ञान में क्या दिया तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवय मुझं जूर तो ब्रह्मा का हृदय में जो तत्व तो ज्ञान का स्फूर्ति प्राप्त कर दिया फूर्ति करा दिया उसका मतलब क्या है तुम्हारा साथ पोती देवता का संबंध है शादी हुआ है ये पोती का सेवा तक करना चाहिए संबंध हुआ तभी तो ओविदेह हो रहा है ओविदेव किसको बोलता है कभी सोचा ही नहीं काम धंधा में बिजी है अरे सोचो तो सही हमारा साथ संबंध हो तब ओविदेव शुरू होगा यदि अगर संबंध ना हो तो ओविदेव का स्टार्टिंग हो नहीं सकता ये बच्चा है छोटा सा न, न, न, न, हमारा बच्चा ये बच्चा स्कूल जाएगा इसके लिए भोजन पानी कैसे उसको भेजे स्वामी पोति देवता जाए ऑफिस में उसका व्यवस्था कौन सिखाया इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर कौन सिखाया तुमको संबंध कहना है ना ये हमारा है ये हमारा है हमारा है तो हमको ही करना पड़ेगा तुम्हारा ही है ठाकुर जी तुम्हारा नहीं है इसीलिए तुम सेवा नहीं कर रहे तो संबंध होने के बाद उदय स्वतः शुरू हो जाता है ये जो उविदे है ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान का प्राकट्य हो गया ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान का प्राकट्य हो गया उसके बाद ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी को समझ में आ ये ठाकुर जी का सेवा है इस शिष्य प्रपुंज रचना उसका चिंतन करना ध्यान ये ओविधेह है, है कि नहीं असंबंध अगर नहीं हुआ होता तो ब्रह्मा जी को पता नहीं चलता हमको क्या करने चाहिए क्या सेवा करना चाहिए तो यह ओविदेह हुआ असतम परम धीम जो बोला अंतिम में ध्यान किस वस्तु का किया जाए पहले भी इसका व्याख्या हमने किया खंड खंड वस्तु जिसका कोई स्टेबिलिटी है नहीं जिस वस्तुओं का कोई स्टेबिलिटी है नहीं आपका अटेंशन उसका ऊपर है और शास्त्रों में बता रहे हैं कि आपका अखंड वस्तु जे सप्तम परम धीम वो परम सत्य वस्तु का ध्यान कर अब ये परम सत्य वस्तु अगर हमारा प्राप्ति करने वाला विषय नहीं है तो वाई आई कैन डू भजन हम हम क्यों भजन करें हम भजन वाला क्यों करें भजन क्यों करें समझ में आई, आई बात समझ में आई बात समझ में हमारा साथ ठाकुर जी का संबंध है हम उनके सेवा करें और सेवा करने का बाद क्या प्राप्ति होगा मेरा क्या प्राप्ति होगा हम क्या प्राप्ति करना चाहते हैं यही तो है ना हम जो भजन करें हमको पागल है दिमाग खराब हो गया हमारा हम अंतिम में एक टारगेट है लुक्रेटिव थिंग या आपको नौकरी करने के लिए बोले कि महाराज हम नौकरी क्यों करें और नौकरी में तंखा मिलेगा तुम्हारा पचास हजार रुपया तंखा मिलेगा बाल बच्चा का पोषण हो जाएगा होगा ना तो तुम नौकरी चाकरी में क्यों लगे हो तुम व्यापार में क्यों लगे हो व्हाट इज द गोल तुम्हारा एक इंसेंटिव है ना विदाउट इंसेंटिव कोई हमारा पास लोभ नहीं है कोई टारगेट नहीं है वाई आई कैन डू हम क्यों करें शास्त्रों में विचार में, में बता शास्त्रों में बताया गया कोई पागल भी है मंदधीर ओपी ना पवर तते उद्देश्यम बिना उद्देश्य कोई टारगेट के बिना कोई उद्देश्य बेमतलब कोई मतलब नहीं है, तो कोई पागल भी है वो कुछ करना नहीं चाहता मंदधीर ओपी न पवरते वो कम बुद्धि वाले और बोले वो एक कर हम क्यों करे इसका पीछे हमारा क्या मिले हर आदमी तो जरभरत नहीं है जर जी का बात अलग है जर जी को बोलो तो किस काम में लगा दू वही करे कोई हां ना क्यों कोई क्वेश्चन नहीं जो करो वही करे जर तो दुनिया तो जर नहीं है और फिर जरूरत का बाद में धोरो पकड़ो जो जरूर भी कुछ भी करे जर भरत का वो क्रियाक्रम का पीछे भी, भी उद्देश्य है जर को मारने के लिए गले को काली मैया का सामने देवी मैया सामने गले को लगा दिया काटने का तैयार है आप बोलोगे तो जड़ तो बुद्धि कम है चिल्लाता नहीं क्यों लेकिन तो बोलता है वो भी पागल नहीं है जड़भड़त पागल नहीं है वो तो दिखाता है जर भर बोल रहे हम क्यों चिल्लाएगा हमारा ठाकुर जी है वो उसका जो व्यवस्था है जो अरेन्जमेंट ठाकुर जी ने किया ये हमको मंजूर है जो ठाकुर जी करे वही ठीक है।, है ना ठाकुर जी जो व्यवस्था करे मेरे लिए ये मेरा मंजूर है क्यों हमको ठाकुर जी का पास जाना है तो जर जी उसका भी एक टारगेट है है ना जर भरत जी का टारगेट नहीं है वो पागल है भजन कर रहा है उसका भी टारगेट है क्यों भले उसका टारगेट ठाकुर जी का पास जाए पहला जन्म में हरिन जन्म हुआ बहुत चक्कर काटा बहुत खराब हो गया बे अब मतलब टाइम खराब हो गया अब टाइम खराब नहीं करे तो ये जो है कोई उद्देश्य के बिना कोई कोई काम नहीं कर सकता चाहे बुद्धिमान हो कम बुद्धि वाले हो कोई भी हो तो यहां जो हमको ध्यान, लगा, ध्यान लगाने के लिए जी हमको प्रार्थना किया तो वेद हम कहेंगे महाराज हमको क्या मिलने वाला है हम तो ध्यान करेंगे और ध्यान का पीछे क्या मिलेगा बोलो ध्यान तो करोगे ही क्योंकि तुम्हारा सा संबंध ठाकुर जी का है और ठाकुर जी का सेवा करना अविध्य तुम्हारा काम है और स्वयं सुंदर ठाकुर जी जो है ये ठाकुर जी को प्राप्त करना ही तुम्हारा जिंदगी का मकसद है तो जो मकसद है अल्टीमेट वस्तु जो प्राप्ति करना है उसी का ही तो ध्यान करे देखो जर जगत का एक उदाहरण दे दे जर जगत में अक्सर अक्सर ये देखा जाता है किसी वस्तु किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति का अंदर बहुत चाहत पैदा हो गया आई नीड इट हम तो प्राप्ति करके ही रहेंगे कहता है ना ये लड़की को हमको चाहिए ही चाहिए हम मर जाएंगे मर मिट जाएंगे लेकिन इसको ही चाहिए ये टू टारगेट हो गया तो ये जो टारगेट है ये टारगेट ये टारगेट जो है इसको काम में लगा देगा टारगेट जो है इसको काम में लगा देना ये हमारा टारगेट है ए टारगेट को फुलफिट कर, फुलफिल करने के लिए जो व्यवस्था है करना चाहिए उसी को विदेव बोला जाता है ओबिदेव तो वही है तो संबंध प्रयोजन जो है हमारा ये तुम्हारा ये जो ज्ञान है ये आपका ये जो भागवत का पहला श्लोक है इसका अंदर छुपा हुआ है मिल गया संबंध विधि प्रयोजन का थोड़ा इंडिकेशन अब ये जो जन्म जन्मादश्य श्लोक का व्याख्या किया कोई बड़ा विद्वान अगर है तो वो बोले बोले महाराज हाँ अब जन्मादश्यो जन्मो आदि अश्व कशो विश्वस्व य ऐसा तो व्याख्या किया हम नहीं मानेंगे नहीं हम क्या मानोगे बोलो हम मानेंगे दूसरा व्याख्या बोले कैसे हैं जन्मो आदर्श हम अगर ऐसा व्याख्या करें जन्मो यतो, जन्मादश्य नहीं जन्म यतो, ऐसा व्याख्या क्या तो भले हमारा ये भी होगा सुंदर व्याख्या जन्म आदेश जन्म आदश्य इसका माने क्या है जन्म आदृश्य अभी इसका व्याख्या करने के लिए थोड़ा चैतन्य चैतन के लीला में चले जाए सिमन महाप्रभु जी संन्यास लेकर कई जगह गया आपको मालूम होगा चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए पहले उसके बाद उत्तर भारत वृंदावन आदि इलाहाबाद काशी वाराणसी इलाहाबाद तमाम जाएगा सोरो बहुत साग जगह गए गए ना तो इसी समय ये इसी चैतन्य महाप्रभु इलाहाबाद में रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जी को बहुत शिक्षा दी रूपो शिक्षा कहते हैं ना दशा रूपो शिक्षा इसको बोलता है रूप शिक्षा रूप गोसाई को जो शिक्षा दी उसका नाम रूपो शिक्षा सनातन गोसाई जी को वाराणसी में जो शिक्षा दी उसका नाम सनातन शिक्षा तो ये रूपो शिक्षा देने के चक्कर में प्रभु जी इलाहाबाद में पहुंच गए और इलाहाबाद में बल्लाचार्य जी जिसका नाम है वर्तमान जिसका टिप्पणी मिलता है भागवत जी का बल्लवाचार्य जी आए नोदी पार करके और प्रभु को दंडवत किए प्रणाम किए आनंद से एकदम जोर जो ठाकुर जी चलो हमारा हमारे घर में चलो प्रभु बल्कि किस्ती जो नौका है उससे चढ़ाकर प्रभु जी को सनातन ऐ सोनातन ने रूप गोस्वामी अनुपम सबको लेके वो किस्ती में नौका में बैठकर वल्लभाचार्य सबको बैठा के ले गया अपना गांव पे इलाहाबाद में आरय गांव इसका नाम है क्या आरयल गांव आरएल गांव में वहां जाके प्रभु जी का बड़ा भारी सेवा किया इतना सेवा किया इतना बड़ा सेवा किया कि मत पूछो सेवा करते करते आनंद हुआ अ उसी समय एक ब्राह्मण है जो कि महाप्रभु का दर्शन के लिए ठाकुर जी की इच्छा से ही एक ब्राह्मण प्रभु का दर्शन के लिए उधर पधारे रघुपति उपाध्याय इसका ना बड़ा पंडित और रघुपति उपाध्याय है तो ठाकुर ही ठाकुर जी है चैतन्य वहां पर स्वयं भगवान चैतन महाप्रभु को दंडवत किया चैतन महापुर समझ के इसका अंदर में मौसला है बड़ा बड़ी संपत्ति है और संपत्ति के खोलने के लिए संपत्ति का जो तिजोरी है उसको खोलने के लिए प्रभु जी को रघुपति तुम आए हो अब एक बात बताओ ये जितना सारे पूरी है पुरियों में कौन पूरी सबसे बड़ा है अच्छा है रघुपति एक बार उत्तर दिया रघुपति जानते है प्रभु जी का भक्त है तो जानती है बरा मधुपुरी बरा बड़ा।, बड़ा अच्छा बात सुना है जितना सारे पूरी है द्वारकाी आदि सब मधुपुरी अथवा मथुरा सबसे ऊँचा है ठीक है बड़ा भाई अच्छा सुना है और फिर कृष्ण का जो उम्र है पौगंड आदि कोश आदि बालकाल का लीला है पौगंड फिर उसका बात कोश्योर इन जो फेर है ठाकुर जी का एक एक ब्रह्मांड ठाकुर जी का एक एक लीला पूरा नित्य है इसका लिए कोई दोष नहीं है लीला तो नित्य है लेकिन चैतन्य महापुर का बोलने का मकसद क्या है उसका जो रहस्य है उद्देश्य ये है कि ठाकुर जी चैतन्य महापुर स्थापना करना चाहते हैं कि आराध्य भगवान भुज ने अस्त ध्यान वृंदावनम ये बात ये बात ना इसी दो बात को मसला खोल दिया ना एक बात तो है बड़ा मधुपुरी बरा मधुपुरी मथुरा डिस्ट्रिक्ट इसका तो वृंदावन है तो एक का उत्तर हो गया और ये जो है आराध्य होगा जाम भगवान बुजोने अस्त ध्यान वृंदावनम ये जो हम लोग भजन करे ये नित्य किशोर शास्त्र में बिताए जो लोग गौड़ी भजन करते हैं मधुरस नित्य किशोर तो ये जो विषय है इसी बीच को स्पष्ट इस किया कौन रघुपति उपाध्याय रघुपति उपाध्याय को बोला कृष्ण का जो भजन है बाल्य भजन काल का बाल काल का भजन और पौगंड किशोर और इनमें से आप किस उम्र का आराधना करना चाहते हो किसको आप ऊंचा समझते हो बो कईश्वर कम धेयम किशोर वयस को हम बोल बोरा अच्छा ठीक है बड़ा भारी सुंदर तत्व सिखाया मेरे को अच्छा इसका बात बोलो जो रस जो बहुत है, है? रस बहुत है ना शांतो दसो सक्ष वात्सलो बहुत सारे रस है इनमें से किन रस का भजन करना है सबसे ऊंचा तो रघुबती उपाध्याय उत्तर दिया सीधा उत्तर दिया आदो एव परो रस आदो एव परो रस आनंद से उछल परे वाह बहुत सुंदर सिखा दिया हैं बयो कई शोरकम धेयम मथुरा बड़ा मथुपुरी बड़ा बयो कई रकम धेयम आदो एव परो रस बड़ा अच्छा चीज सिखाया मेरे को बड़ा अच्छा चीज ये आदो एव पर इसका मतलब तो समझा नहीं प्रभु तो बहुत आनंद किया लेकिन हमारा तो खबड़ी में आया नहीं क्या माने है? इतना आनंद का क्या है क्यों आनंद किया प्रभु बोले ये जो सिक्रेसी है जो रहस्य है इसका माध्यम खोल दिया क्या रहस्य है बने जितना सारे रस है तमाम रस तमाम रस मतलब जिस रसों में आप डूबे हुए हो जड़ जगत का आदमी जो है तमाम आदमी जितना पशु पशुपाकी है जितना प्राणी है सब बिना रस कोई नहीं जीना चाहता है बिना रस कौन जीना चाहे बोलो रस तो है ही है बिना रस संसार कर रहे हो रस है रस बिना कोई जीना नहीं चाहता या तो को मच्छर को भी मारने जाओ वो जाएगा। भाग जाएगा अरे भाग क्यों रहा है बोला हम नया नया खून पिएगा सुअर को मारने जाओ वो चिल्लाएगा हमको क्यों मर रहा है हम नया नया टट्टी खाएगा यही तो आनंद है उसका रस है ये एक एक प्राणी का एक एक रस है तुम्हारा रस एक है लेकिन जो भी रस है ये सब रस जो है ये रस एक्चुअल रस नहीं है ये जो बात ये जो इस जगत का जो रस है जो एंजॉयमेंट है ये जो रस है ये एक सूचना दे रहा है कि वास्तव एक रस है एक जगह वहां चलना चाहे तो चलो हमारा साथ संत महात्मा बोलते हैं चलना चाहो तो चलो ये रस जो भोग रहे इतना आनंद है लेकिन ये रस तो कुछ नहीं है वहां एक रस है ऊपर वो रस को चका दे तो आप पागल हो जाओगे एक दफे इंद्र महाराज जी को सांप मिला था इंद्र महाराज जी को बड़ा भारी एक सांप मिला था और जगत में आके सुअर जन्म हुआ सुअर जन्म होने के बाद वो टट्टी पे साफ खा रहा है नीचे इतना बाल बच्चा पैदा कर दिया और सांप का जो ड्यूरेशन है सांप का भी तो कोई ड्यूरेशन होता है तो उसके बाद ब्रह्मा जी आंद्रो चलो स्वर्ग में हाँ स्वर्ग वो क्या चीज होता है वहां चलो तुम तो इंद्रो हो इंद्रो हां तुम इंद्रो स्वरूप को विस्मरण हो गया तुम्हारा चलो ऊपर स्वर्ग में चलो बोलो वहां जाए वहां क्या टट्टी भट्टी मिलेगा अच्छा अच्छा टट्टी क्या कह रहे हो बगबास वहां अमृत मिलेगा हमको अमृत नहीं चाहिए टट्टी चाहिए जोर जबरदस्ती उसको छुड़ा के जब जब अपना स्वरूप का उद्बोधन हो गया तो बोले हाय राम हम क्या किया ये सब इतना सुअरी का साथ संबंध हो होके कितना बाल बच्चा पैदा कर दिया और टट्टी पिस्ताब में रमन कर रहे है और बोले यही हमारा चीज है ठीक है इसी जगह छोड़ कर हम जाना नहीं चाहे आप लोगों का भी यही अवस्था हुआ ये जगह चढ़ नहीं जाएंगे कहाँ जाएंगे घरवार है व्यवसाय है इतना सुंदर है ए सी लगा हुआ है घर में गाड़ी में तो ए लेके रहो इसी व्यवस्था ज्यादा दिन चलेगा नहीं कालवीर कह चुका जगत का कोई भी व्यवस्था है चाहे एल हो कहे प्रोविडेंट फार्म हो कुछ भी हो जगत का कोई भी व्यवस्था परमानेंट नहीं है टेम्पोरि है बी इत, है, बी क्या फॉल अबाउट इट इसके बारे में सावधान हो जाओ तो जो है जो बताना चाह कि आदो रस क्या है रस तो कई किस्म का है और ये रस में पंचोविदा पंच पांच किस्म का भाग है शांतो शांतो दास्यो सख बासल्य मधुर पांच हैं ये पांच मुख्य रस और गौनो रस है सात हैं ये सब मिलके हैं बारह विभत्सो रौद्रो जुगुप्सा इत्यादि भयान भयान और इत्यादि सब रस है ये है सात गौण रस ये सारे मिलाकर बारह किसान का रस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर गोइंग टू इंजॉय ये इसी एंजॉयमेंट में पड़े हुए लेकिन आपको वास्तव रस का अनुसंधान चले आपको अगर वास्तव रस का अनुसंधान चले 100% परसेंट हम सियोर है ये रस आप नहीं लोगे किसी को अगर पद्म मधु मिले वो क्या वो क्या ची? टट्टी पेशाब में जाए ये भी तो रस है मधुमक्खी जो है वो शायद मधु छोड़कर किसी का अंदर नहीं है फूलों का मधु ही उसका आहार है लेकिन बाहर का जो मक्खी है सुगम तो ये मक्खी क्या कर रहा है टट्टी पेशाब जख्म है खून पसीना कई भी हो वो बैठ जाए उधर है ना और किसी भी हालत से वो जो मक्खी है ऑर्डिनरी मक्खी वो उसको शायद मधु रख दो उसमें जाएगा नहीं क्यों वो उसका अच्छा नहीं लगता वो जाएगा उधर आ जो मधुमक्खी है वो मधुमक्खी मधु में ही जाए और इधर नहीं जाएगा जाएगा टट्टी पेसर में जाएगा वो जाएगा उसका खाना ही नहीं है वो तो ये जो वास्तव रस है उसका जो इन्फॉर्मेशन uh, अगर मिले खबर मिले तो यह जगत प्रमाण करता है सूचना देता है कि अपरागिक जगत में एक वास्तव रस है जगत का जो रस है इसको हमको हमको सूचना दे रहा है कि वास्तव रस है भगवान का धाम एक जगह ऐसा है जो भगवान का वास्तव रस है वो जो रस है वो वास्तव रस है अब उन रसों में भी विभाग है उन रसों में भी जो मधुर रस है आप वो जो मधुर रसों में भी भागे है शौकिया आदि जो वृंदावन का अंत प्रकष्ट में गोपियों के द्वारा आस्वादित जो रस है वो है वो मधुर रस है उसी को आदो बोला गया आदो क्यों बोला भले वही आदि रस है इसी से बाकी रस आया है आदो क्यों आदो रस इसीलिए बोला गया जो उसी रसों से बाकी रस आया है स्टेप बाय स्टेप एकदम आदि कुछ नहीं था अनंत ब्रह्मांड में धाम में धाम में भगवान का ले तो नित्य चल रहा है अब आद्य जो है आद्यो मतलब राधा गोविंद के बीच में जो रस है वो आद्यो रस है राधा गोविंद के मिलित तोनुरांग तो महाप्रभु है गो मतलब गो रंग गो मतलब गोविंदो रा मतलब राधा रानी गो रा मिलकर गौर बन गया ये जो गौरंग महाप्रभु है यही आदर रस का मालिक है आदरस मूल रस आकर रस यही इसका ही एकमात्र अधिकार है चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम श्रीकृष्ण चैतन्य महापु या तो श्रीकृष्ण भगवान एक ही बात है जो श्रीकृष्ण भगवान है वही श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु है वो, वो परात्म पर अखिलेश्वर स्वयं रूप भगवान नंदनंदन भगवान श्रीकृष्ण या सची नंदन गौरहरी गौरंग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ये आदरस का एकमात्र मालिक है ये प्राइम रस आदोरस ये रस से बाकी रस स्टेप बाय स्टेप आए है सोर्स ये रस से बाकी रस आया है इसलिए रस बोला है तो इसमें जो व्याख्या है जन्म आदर्श हो य तो यह क्या गलती हुआ ये व्याख्या ठीक हुआ आदो रस आदो रस मधुर रस आदो रस आदि रस जिस भगवान से अर्थात नंदन नंदन नं भगवान श्री कृष्ण से प्रकट भय इस जगत में प्रकटित हुआ हैं ये जो है ये आदो इसका बारे में अगर बहे जन्म आदर्श य तो जिसके द्वारा अन्नाय व्यतिरेखा रेख रिक, अन्नाय और व्यतिरेक के द्वारा ये आद्यो रस का ही आदोरसित है जो रस आप एंजॉय कर रहे वो भी आदोरस का का रिफ्लेक्शन ये जो रस रस आप आप जिस रस में डूबे हुए वो वो भी का ही रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन विकृत कुछ नहीं है तो ये ठीक है ये बैखा। ये रूप में जो है तार उसके बाद जो सभी गोरार कर दिया और जो ब्रह्मा का हृदय में जो ज्ञान प्रकट सब हो गया इसका बाद मोटा मोटी हुआ हुआ बहुत बड़ा व्याख्या होना चाहिए लेकिन बेखा करने जाए तो समय चला जाए एक बात है भागवत जी का महापुराण भगवत जी का जो पहला श्लोक ये सब संबंध विधेयक प्रयोजन निर्णय किया सब कुछ किया इसका बाद एक श्लोक है सुंदर श्लोक का बारे में हम चर्चा करेंगे पहले दूसरा श्लोक चर्चा हो जाए समय मिले तो हम करेंगे ये सीधर स्वामी का जो टीका है सिधरी टीका इसको बोलते हैं सिधरी टीका सीधर स्वामी जी का जो टीका है सिधर स्वामी जी का जो टीका का ऊपर भगवत जी का ऊपर जो टीका है इसका ऊपर एक व्यक्ति टीका किया सिदाश्मी जी का जो टीका है इसका ऊपर टीका किया एक व्यक्ति हम चर्चा करेंगे सीधा साई बात का टीका अगर समझ में ना आए तो सीधा साई बात का टीका में क्या लिखा है समझ में नहीं आए सीधा सही बात का टीका को समझने के लिए बंशीधरी टीका वंशीधर जी महाराज सिदर स्वामी पाद को ठाकुर मानते थे सीधा सही पाद छोड़ के कोई बात ही नहीं उसका जिंदगी में और सीधा सही पाद जी का टीका है टीका का ऊपर टीका लिखा उसका नाम है बंशीधर जी महाराज बंशीधरी टीका सीधा साई पाद का जो टीका है उसको व्याख्या किया सुंदर करके इसका बारे में हम बोलेंगे सुंदर ॐ नमो भगवते ये श्लोक का व्याख्या करेंगे इसमें क्या रहस्य है पहले दूसरा नंबर श्लोक को सुनो धर्मो <coughs> प्रजित कैत अत्र परमो निर्मस्वरान सतम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवद्रापत्रोन्मूलन मद भागवते महा मुनिको हृदय अवरुद्धति यत्रो कृति भी सुश्रुवि तत्खनाद क्यों इस श्लोक का पहले उठाया दो नंबर पहले इसका व्याख्या हो जाए तो समझ में आएगा ठाकुर जी का जो स्वरूप है ये थोड़ा समझ में आ जाए तो बाकी हर कथा अच्छा लगे स्वरूप का अगर बोध ही नहीं हुआ तो किसी बात अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए इस बात को पहले उठा ओम नमः भगवते इत्यादि जो श्लोक है सीधा साई बात टीका रचना करने का पहले ही इसको लिखा धर्मो प्रजित कैत परम निर्म स्वरा सतम क्या माने हुआ धर्मो प्रजितो कैत परम निर्मस्वरा न सतम काल गोकर्ण जी का जो विषय है भागवत जी का जो महिमा विचार प्रसंग में मैं ये बात को कह चुका धर्मम भज सतम क्या जो लो को धा रम बोला न काल फूल गया जैसे कपूर है ना कपूर रख दो ढेला के चला गया दिमाग में कुछ रहता ही नहीं मैं क्या करूं काल बताया था कई बार बताया इस बात को उठाया लेकिन सबके की ये याद ही नहीं है ये घट ऐसा है घटपट है वेदांत तो में वो घटपट बुद्धि इसमें बताया था हमने गोकर्ण जी महाराज का जो विचार है उसमें हम बताया था गोकर्ण जी अपना पिता श्री को बता रहे हैं कि पिताजी ऐसा करो धर्मम भजस सततम तय धर्मम बोला ना धर्मम भजस्व वास्तव धर्मों का भजन करो इसी का बारे में तो बोलने बैठा वास्तव भजन हाँ जिसका बारे में हम बोलने बैठा है जो इसका बारे में बोला ना सुंदर धर्म प्रज्जित गो ब्री जब जो बोला किस धर्म का बारे में वो गोकर्ण जी महाराज जी इस बारे में बोला था ना आत्म आत्मधर्मो भागवत धर्मो धर्मम भजस्व सततम सततम हर अनुक्षण उसी धर्मों का चर्चा करो बाकी जो धर्म है लोक धर्मो व्यवहार धर्मो जो संसार धर्मो वेद धर्म वो सब कुछ नहीं करो इसलिए एक धर्मों का आचरण धर्मो दो बार उच्चारण किया लेकिन कोई विशेष है धर्मम भजस्व सततम ऐ जो लोक धर्मान लोक धर्मो देह धर्म मन धर्मो समाज धर्मो जो कुछ भी है सब तय जो लोक धर्मान धर्मांड बहुवचन सही सब धर्मों को फेंक दो और दरकार नहीं कुछ काम का नहीं है लेकिन कौन धर्म काम में आएगा बोले भागवत धर्म धर्म तो यही है भागवत धर्म ये जिसका बारे में इधर धर्म। इसी धर्मों का बारे में इधर उच्चारण किया दूसरा श्लोक में धर्मो प्रज्जित तो कर धर्मो का स्वरूप क्या है आप तो बोल बोले भागवत धर्मो करो और हम तो जाने महिमा के महिमा के बिना किसी चीज पर हमारा मन तो नहीं लगेगा महिमा महिमा ज्ञान अगर हो जाए तो किसी वस्तु में मेरा लगन लग जाएगा अरे ऐसा महिमा है तो इसका हम करेंगे जगत में किसी वस्तु का पीछे आप पड़े हो तो उसका भी महिमा आपको पता है यूटिलिटी इकोनॉमिक्स भाषा में हम जो अभी कथा बोलने बैठे इकोनॉमिक्स भाषा में आपका जिंदगी में हर जो वस्तु का पीछे दौड़ रहे हो इसका कोई यूटिलिटी तो आपका जिंदगी में जरूर होगा ना जब भी आप दौड़ रहे हैं सम यूटिलिटी बिना यूटिलिटी तो आप दौड़ोगे नहीं तो जर जगत में ये भाषा परिभाषा है ये किसी वस्तु का यूटिलिटी नहीं है हम बेमतलब उसका पीछे दौड़ेंगे हासिल करने के लिए डिग्री आदि सब क्यों पढ़ेंगे भाई कोई यूटिलिटी होगा लेकिन इसका क्या यूटिलिटी है जो आप बोलने बैठो लंबा चौड़ा प्रवोचन इसका क्या यूटिलिटी है बोले इसका यूटिलिटी जो है वो यूटिलिटी इन्फिनिटी फ्योर अनंत काल आपका सद रह जाएगा आन, अनंत काल इन्फिनिट पियर आपका साथ रह जाएगा आपका शरीर मरमिट जाए लेकिन ये जो जो हासिल करोगे भजन करके वो नहीं मिटेगा इन्फिनेट आपको अमृत देते रहेगा इसे बोला धर्मो प्रोजितो प्रो उज्जितो प्रो युक्त उज्जितो प्रो, प्रो माने प्रकृष्ठ रूप में उज्जितो ऊर्जा अतः एकदम क्लियर जैसे सोने को जितना जलाओ उतना कैरेट प्योर गोल्ड मिलते रहेगा है ना? आपका भजन करते रहो साधन करते रहो तपस्या तपस्या मतलब उपवास आदि हरिकथा सब करते रहो तो आपका भी प्यूरिफिकेशन चलते रहेगा हमारा भी कोई प्यूरिफिकेशन कैसे होगा वह चैतन महाप बोला चेतन दर्पण भव महादेव अग्नि निर्माप से जन दिगा वितरण विद्या विजयते नहीं श्री राधे जी का साथ जो गोविंद है श्री श्री जी का साथ इनके जो संकीर्तन है ये सबसे ऊंचा सगाई है सबसे ऊंचा है इसके इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ये जो प्रो सिदो साइप प्रो शब्देनो मुख्यवां ओपी निरस्त कृता प्रो ये शब्दों के द्वारा मुख्योा आदि जो है इसको भी काट के फेंक दिया प्रो शब्देनो प्रो शब्द के द्वारा शिद जी बताएं कि प्रो शब्दे नो मुख्यवांछा ओपी निरस्त कृत मुख्यवांछा आदि भी उसको काट के फेंक दिया भाई चल बेकार मुख को क्या करे हम मुखो का माने क्या है चिल्ला रहे मुख को बोल के मुख को मतलब अत्यांतिक दुख का निवृत्ति आत्यांतिक दुख का निवृत्ति आत्यांतिक दुख का निवृत्ति किसी भी हालत से होने वाला नहीं एक मत तो भक्ति एक मात्र तो जो भक्ति है अमृत है ये छोड़ के होगा ही नहीं नारद भक्ति सूत्र में इसको बोला गया सा अमृत स्वरूपा भक्ति के बारे में क्या डेफिनेशन मतलब भक्ति के बारे में नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया सा अमृत स्वरूपा भक्ति परेशान भव बिर अन्नत्र इत्यादि श्लोक भागवत में आए देखोगे भक्ति प्राप्ति होने का साथ साथ आपका हर वस्तु में नफरत आ जाएगा नफरा वो दरकार नहीं क्या करें सब लेके किसी वस्तु का चाहत बचा नहीं रहेगा हृदय में किसी वस्तु का चाहत नहीं रहेगा भक्ति सा अमृत स्वरूप भक्ति मिलने का साथ साथ सारे नंगापन का समाप्ति हो जाता है आपका जिंदगी में जितना सारे डिमांड है आपराज आपका जिंदगी में जितना सारे डिमांड है हमको ये चाहिए वो फलाना चाहिए फलाना चाहिए सारे नंगापन का समाप्ति हो जाए सारे नंगापन का समाप्ति इसी में है वास्तव तो भक्ति नाटक नहीं है नाटक करने से बहुत नाटक हो जाएगा कोई फायदा नहीं होगा लेकिन वास्तव तो भक्ति जिन जिसका दिल में प्रकट हो जाए तो उसको दुनिया का दुनियादारी का कोई वस्तु से कोई लगन नहीं लगेगा बिल्कुल तो ये जो धर्म जो है भागवत धर्म हम क्यों करेंगे महाराज भागवत धर्म का स्वरूप का ज्ञान हो जाए महिमा क्या है भागवत धर्म के द्वारा हमको क्या मिलने वाला है इसी का उत्तर भागवत धर्म कैसा है ना धर्म प्रोजितो प्रोजुक्त उज्जितो इसका व्याख्या अभी किया धर्म प्रोज्जितो कैत कैत और अकैतम कैत है कितब मतलब कपटता कपट भाव कितब अक धर्म प्रज्जित कैत तो है ना कित और अकितब अकब अकतव्य मतलब कोई कपटता रहित हमारे अंदर कोई कपट भाव नहीं है और कपट बार रहे तो किताब बोला जाता आर हमारा चैतन्य चिता मित्र तो छोड़ के कोई गोंध तो है ही नहीं दुनिया में है कोई चैतन्य चैतन मित्र तो रहे तो तमाम दुनिया का कोई नुकसान नहीं होगा पूरा प्रमाण हम दिखा देंगे खास चैतन्य चिरता मित्र तो है उसमें बता उसमें क्लियरली बताएगा क्या धर्मो अर्थो काम आदि मुख्य धर्मो अर्थो काम ये सब क्या है ये सब कैत्तव्य तो बोला गया कोई तो बोला ना चैतन्य चैत जहाँ हुई थे कृष्ण भक्ति हय अंत्यान धर्म अर्थ और मुख्य आदि जो कैत तो प्रधान तार मध्य मुख्य बांचा कैत तो प्रधान जहा होते कृष्ण भक्ति हय अंत्यान अर्थो काम मुख्य जो है इसमें मुख्य जो है वो कितब अर्थात जो आपका कपटता का फाइनल टारगेट आपका जो हृदय में कपटता है उसका जो टारगेट बढ़ते बढ़ते अंतिम जो एकदम एक्सेलेंट पॉइंट में जाए उसका नाम है तार मुद्दे मुख्य वंशा आपको हमको मुख्य चाहिए गौड़ी वोड़ी और समाज वैष्णव लोगों का विचार क्या है तुम्हार सेवाएं दुख है तो सेहत परम सुख तुम्हारा सेवा करने जाए उसमें हमारा जितना भी कष्ट मिले जितना भी हमारे ऊपर अत्याचार होए तो उसमें मेरा कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि जिसको प्यार करते हो लड़का को इतना प्यार करते हो पोता पोती को उसका उसका लिए तुम्हारा कितना कष्ट होता है तुम महाराज कुछ कष्ट नहीं क्यों उसका प्यार है ठाकुर जी का लिए प्यार है तो सुबह में आना ठाकुर का हरी कथा सुनना ये भी कोई कष्ट नहीं नहीं तो बोले कैसे जाए इतना इतना किलो दूरी है और जाए तो जाए कैसे जाए संसार का काम भी है ठीक है बैठे रहो कथा का पास कथा रहे और मटका कथा हर और घर का कथा हाँ उस दिन बताया था संतो को सीमा है बोले कथा कोई घर में आता है लाता है मठ कथा मठ में छोड़ के आना चाहिए और घर का कथा घर में आए तो मिक्स हो जाएगा इसमें मुसीबत हो जाएगा संतोष सिंह महाराज का पोता जो है दादी दादी एकादशी का दिन महाराज जी बोला एकादशी में रोटी चावल नहीं खाना अब क्यों रोटी दे रहा हूं मैं स्कूल का टिफिन पे ए, चुप हो जा बेटा काल का बच्चा है मटका कथा मट में घर का कथा घर में मटका कहते घर घर में लाए काम बनेगा जा स्कूल जा ऐसा ही हमारा शिक्षा महाराज जी तो कहते ही रहते हैं महाराज जी कथा को फोल्ड करके मट में रख के हम घर जाएंगे बहुत सुंदर होगा तब तो हमारा जमेगा ना घर में अच्छा होगा कैसे चले ऐसा ही विचार है सब वो का है भले बोले धर्मो तो को तो बहुत इसमें सब कित धर्मो तो अर्थो काम सब कित धर्मो जो है ये जो ऑर्डिनेरी धर्म भागवत धर्म नहीं ये समाज का आदमी जो करते हैं है ना मैया लोग सुबह में जाए एक टुकरी रहता है इसके एक में लाल इसमें रक्त चंदन रहता है सादा चंदन है इसमें धान रहता है इसमें दुबली रहता है एक में सोरसो रहता है हैं तिल रहता है एक में जो देवता जिसमें संतुष्ट है दे दो हा गया इसने एक, एक लोटा पानी चरा दिया वहां गया सूर्यदेव के पानी चढ़ा दिया इसने शिवजी को देवी मैया को दे दिया आ, सभी संतुष्ट हो जाए सोनी देवता को दे दिया बस सभी संतुष्टि हो जाए ऐसा भजन नहीं है ठाकुर जी का भजन करो तो इसमें सारे संतुष्टि हो जाएगा इसका उत्तर भी दिया हमने कई कई प्रवचन में हर जगह यथा तर निशेच ने नुजोपागा प्राणोपहारियाणम उचा उच्च तो भगवान का इज्जा कैसा महिमा है बोले तमाम एक पेड़ का पेड़ का जो वो जो रूट है जर है उसमें पानी दोगे क्या पेड़ में जाके ऐसे पत्ता में ऐसा पानी दोगे ऐसा पागल है बोले महाराज जड़ पे पानी दो हो जाएगा काम तो यही तो शास्त्र में बोला तुम तो मानते नहीं हो यही तो शास्त्र में बोला ना पेड़ में जैसा जड़ पे पानी दो ऊपर पानी फेंको तो बोले मैया पागल हो गए ऊपर को पानी दे नीचे में दो सब जला जाएगा ऐसे शास्त्र भी ऐसा बताते मानती क्यों नहीं हो अगर भगवान श्री कृष्ण का अर्चन करो पूजन करो इसी में सारे देवता का संतुष्ट हो जाए सारे गणेश सुरेश दिनेश गणेश महेश सब संतुष्ट हो जाए सुरेश दिनेश गणेश महेश सब संतुष्ट हो जाते बाकी कोई नहीं रह जाए लेकिन कृष्ण भगवान का भजन करो इसी में फायदा है और ये जो धर्म है प्रज्जित को तो ये सब का व्याख्या किया थोड़ा बहुत भो, बहुत भो, सारे विस्तृत व्याख्या है करते चले तो समय नहीं मिले धर्मोपज्जित कैत तो अच्छे धर्मो प्रज्जित कत्तव्यत्रो तो परम शराणम सतम वेद्यम वास्तव अत्रो वस्तु श्रीवद उन्मूलन अच्छा ये भागवत धर्म वो जो धर्म है धर्म अर्थ तो काम मुख वो धर्म भागवत धर्म नहीं है, है तो ये जो अभी बताए ना धर्म अर्थ काम मुख्य है आदि ये सब तार मध्य मुख्य बांझा कैत ये जो धर्म अर्थ ये स्वाभाविक धर्म साधारण धर्म है जो, जो जिस जिस धर्म में आप डूबे हुए हो लेकिन इधर जो धर्म है भागवत धर्म इसका ही स्वरूप का बोध हो जाए तो दूसरा धर्म में रुचि नहीं रहे जाजन में दूसरा धर्म का जाजन में कोई रुचि नहीं रहे धर्मों एक ऐसा इसका बारे में ये जो भागवत धर्म है ये एकदम उत्कृष्ट धर्म है सारे कितब से रहित है अकित रहित है एकदम उज्जितो प्रो उज्जितो जैसे उज्जेश्वरी राधा रानी है ना उज्जेश्वरी क्यों उज्जेश्वरी अनंत ब्रह्मांड में राधा रानी का जो भक्ति है जो प्रेम है ये सबसे ऊंचा सगा इसका उपार ये, ये इतना प्योर है इतना प्योर है ये इसको उज्जेश्वरी राजा रानी ऊर्जावृतो ये इतना शुद्ध है इतना शुद्ध है इसलिए ये प्रोजित तो इतना शुद्ध है ये भागवत धर्मों जो केवल एकमात्र भगवान का संतुष्टि के लिए ही जाजन किया जाता है ओनली फॉर द एंटेयर सेटिस्फेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉट ओनली फॉर द एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉट परम तत्वस्तु भगवान का संपूर्ण परिपूर्ण संतुष्टि के लिए जो भजन है जो धर्म है उसी का नाम भागवत धर्म अब समझो दिमाग में विचार करो प्रजि, धर्मो परम ये एक विशेष है जे साधारण आदमी ये भजन को करने जाए तो मुश्किल होगा क्योंकि कर नहीं पाएगा क्योंकि वो तो निर्मत्सर नहीं है भागवत धर्म एक मत निर्मर व्यक्ति मतलब का मतलब दूसरे का उन्नति शहन में अक्षम समझा मेरा बात नहीं समझा दूसरे का उन्नति हो जाए इसमें अगर हमारा दिल में जलन हो जाए इसको बोलते हैं मत्सरता मत्सर आश्चर्य जेलासी तो ये जो है ये परम निर्म सरानम सताम ये जो भागवत धर्म है और निर्मत्सर साधुओं का धर्म है तुम्हारा अंदर में अगर थोड़ा बहुत भी जिला है कुछ है जलन है तो ये धर्म होगा नहीं तुम तो आए हो कर रहे हो लेकिन होगा नहीं कब होगा बोले ये जो विशेष धर्म है ये येम सताम साधु साधु निर्म सरान सताम साधुओं का धर्म है तो आप बोलोगे क्या हमारा लिए नहीं है तुम भी तो साधु बन सकते हो जब तुलसीदास जी बोलते है मिथिला प्रदेश में हर नर नारी सब साधु है तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मिथिला धाम में सारे नर नारी जो कुछ भी है सब साधु है अरे वो तो, तो नारी है बोले हां वो भी साधु क्यों बोले साधु का सिमटम क्या है बोलो साधु का सिम्टम क्या है पहला नंबर सिमटम क्या है नाम गाने सदा रुचि नाम गाने सदा रुचि तो नाम गाने सदा रुचि अगर तुम्हारा अंदर में आए तुम भी बड़ा साधु बन जाए हो गए नहीं तुम ही बड़ा साधु बनो चाहे मैया का रूप में है तो क्या साधु का तो लिखा हुआ नहीं साधु तो हृदय होता है साधु कोई बेस नहीं है साधु कई लड़का लड़की ऐसा कोई विभेक नहीं है साधु साधु तो हृदय होता है सदभाव इति साधु जिसका सद्भाव आया वही साधु तो नाम गाने सदा रुचि ये लक्षण को इंडिकेशन करते हुए तुलसीदास जी ने बताए कि मिथिलाधाम का जितना सारे है नरनाड़ी जो कोई भी है सब साधु सब साधु चाहे गृहस्थी हो चाहे हो सब साधु साधु स्वर के कोई नहीं है सब नामगान हर वक़ात राम जी का नामगान में रुचि है रखने वाला बरखने वाली जो भी है निर्मा सरायणम सतम तो साधुओं का धर्म है जो साधु नहीं है तो ये धर्म जाजन करना संभव नहीं सतम सत्य वस्तु को पकड़ के रखा है निर्म सरानम स मान साधु नाम साधु तो सत होता है अब भगवान सत्य तो साधु भी सत है अब वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तपता है ये जो धर्म है इसको बोध कैसे हो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु ये अनंत ब्रह्मांड में ये कोई वास्तव वस्तु बोल के कुछ है तो ये ठाकुर जी छोड़ कुछ नहीं ये अद्वै ज्ञान तत्व तो। एक ठाकुर जी छोड़कर कोई वास्तव वस्तु है ही नहीं कुछ वस्तु है नहीं यू कैनॉट प्रूव प्रमाण नहीं कर सकोगे प्रमाण करना समय का चाहे कोई भी आए इससे बोला देखो वेद्यम वास्तवम वस्तु, ये जो वस्तु है ये वास्तव वस्तु है वास्तव माना नित्य सत्य वस्तु जिसको सौत व्याख्या किया था कुछ दिन पहले सत औस्ती रहना नित्यकाल ये सत्य ये शब्द इसका अंदर में आता है उसी शब्द रहेगा तो सत शब्द रहेगा उसी अनंत काल के लिए जो वस्तु का स्थिति है वो सत तो वेदगम वास्तव अत्र वस्तु ये अत्र वस्तु अद्वय ये ज्ञान तत्व वस्तु जो है वो नित्यकाल रहने वाला है इन्फिनेटी पीरियड अनंत काल से यही वस्तु रहे वही वस्तु रहेगा और भविष्यत में भी रहेगा अभी भी है पहले भी था ये त्रिकाल सत्य है भूत भविष्यत, भूत भूत भविष्यत और वर्तमान तीन टेंस है ना तीन टेंस है ना भूत भविष्यत, वर्तमान ये भूत भविष्यत और वर्तमान काल ये जो इसका जो बैकग्राउंड है यह भूत भविष्य और वर्तमान बत, ये तीन कालों का बैकग्राउंड जो है इसमें जो वस्तु नित्य काल सत्य है उसी का नाम है सत्य वस्तु सद भगवान वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम शिव शिव शिव शिव मतलब मंगलमय शिव मतलब क्या मंगल प्रोदो शिव दो शिव दो शिव मतलब मंगल दो माने दान शिव दोाकुर शंकर जी का नाम है शिव मंगल दान करते हैं शिव शिव तो शिव दो शिवदम शिव सीव अर्थात मंगल को दान करने वाला एक ही है भगवत धर्म और तापत्र उन्मिलन इसका व्याख्या तो काल कर चुका तापत्य क्या आध्यात्मिक आदिभतिक आदिदैविक ये तीनों ताप का। ताप का नाश नहीं है विनाश ये तीनों ताप का आध्यात्मिक ता हमने कल बताया एक एक बार बार बार एक एक चीज बोलने से हमारा बहुत खराब लगता है अनंत कथा सागर है इसमें एक चीज हम दोबारा नहीं बताते अच्छा नहीं लगता कोई विशेष भी सिद्धांत तो, तो, तो बता दिया तो ये जो है आध्यात्मिक अपने आप में जो जलन है एक जगह बैठ नहीं सकता जलन हो अभी कभी उधर जाए उधर जाए ये आध्यात्मिकता अपना अपने आप में एक जलन होता है टिकने नहीं देता एक स्थान रहने नहीं देता चंचल ये आ, ये है आध्यात्मिकता आदि भौतिक दूसरे भूते भूतो ग्राम के द्वारा किसी सांप ने डांस लिया किसी ने मार दिया किसी ने चोरी करके ले गया ये किसी भूतों के द्वारा भूत मतलब ये जितना सारे प्राणी है ये प्राणियों के द्वारा तुम्हारा पास जो कष्ट पहुंचा उसको बोलता है आदि भौतिक आदि दैविक फ्लाड आ गया भूकंप हो गया भूचाल हो गया सुनामी धुनामी हो गया तो गया सब ये कहां से आया महाराज ये आदि दैविक आदि भौतिक आदि आदिदेविक है आध्यात्मिक तो बोल दिया पहले दैवों दि के द्वारा हुआ ऐसे तीनों किस्म का जो ताप कष्ट जो है तुम्हारा जिंदगी में पल भर पल पल आपका जिंदगी में आते रहते हैं एक कष्टों का हाथ से छुटकारा मिला तो पल भर में दूसरा कष्ट खड़ा हो जाता होता नहीं बोलो बोलो कसम से एक कष्टों से छुटकारा मिला तो दूसरा कष्ट खड़ा हो गया अभी हमारा लड़का जो है बहुत सुंदर पास किया डिस्टिंक्शन लेके पास किया बड़ा डिग्री हासिल किया इतना आनंद घर में मिठाई का बार आया मैया न रही है पिताजी नच रही है दोस्त लोग आया मिठाई बांट रहा है चारों चारोर आनंद बोले इतना सुंदर पास किया कितना सुंदर डिग्री कितना डिग्री आनंद का बार अब उसका लड़का ने बोला पिताजी तुम्हारा स्कूटर को थोड़ा दे दो हम दोस्त का बाद अरे तू स्कूटर चलाना नहीं जानता नहीं देंगे हत मैया को बोलो दे दो ना क्या तुम्हारा ज्यादा छोटा सा थोड़ी टाइम के लिए स्कूटर दे दो क्या है मैया पीछे पर गई तो पिताजी दे दिए जा और लेके जोर से इतना आनंद है जोर से स्कूटर चलाया हाईवे में घुसा दिया देखा भी नहीं गाड़ी आ रहा है बस गाड़ी का चक्का का नीचे बस गया बच्चा तो आधा घंटा पहले आनंद की बार अभी दुख की बार है ना इतना आनंद है अभी रोना ही रोना कहां डिग्री गया कहां तुम्हारा लड़का गया कहां इतना सम्मान है कहां गया वो तो है ही नहीं तो सोचो समझो विचार करो इसमें आध्यात्मिक आधिभूतिक आदिदेवी के ताप को मूल से जड़ से खत्म करने वाला ये नहीं कि आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदेवी के ताप को नाश कर दे नाश तो दूर की बात है एकदम उसको रूट से फ्रॉम रूट जड़ से एकदम उखाड़ के उसको फेंक दे हैं ऐसे लिखा हुआ तापत्तर उन्मूलनम उन्मूलनम मतलब एकदम मूल से जड़ से उखाड़ कर फेंक दे जिंदगी में और आएगा नहीं तापत्तर उन्मूलनम ऐसा भागवत धर्म जो है अब कहो विचार करके बताओ ये भागवत धर्मों का जाजन करोगे कि देव मनु मनोधर्मो इसी पे इसी का पीछे ले जाओगे क्या करोगे आप विचार करो आप विचार करके बताओ कौन सी धर्म करोगे ये सब धर्म है भागवत धर्मो ठाकुर जी का भजन के लिए भागवत धर्म यही बताया गया और उसका बताया गया भागवते महामुनि कृते कृत्य भागवते महामुनि कृते कृत्य भागवते महामुनि कृते इस महामुनिक्लोक का महामुनि बोल के कई किस्म का व्याख्या आता है इसमें महामुनि बोल के महामुनि यह महा महाप्रभु महामुनि महाशब्दों जहांता यूज नहीं होता वो महामुनि महा यूज किया तो किसी शास्त्रकारों ने बताया कि ये महामुनि का द्वारा ये नारायण ऋषि जो है मुनि जो है इसका बात है हा ये संभव है पुरानों में आता है कि नारायण ऋषि जो है महामुनि ये नारद जी को भागवत तत्व के बारे में उपदेश किया था यह हो सकता कोई आश्चर्य का बात नहीं तो ये हो सकता ये संक्षेप बहुत संक्षेप भागवत ये तत्व जो है भागवत भागवते धर्मो श्रीमदभागवते महामुनिक बहुत संक्षेप रूप नारद जी को ये नारायण बताया था पहले बहुत पहले ये माने हो सकता क्योंकि महामुनि कृते भागवते महामुनि कृते किंबा पर दूसरे साधन के द्वारा और दूसरे जो भागवत कथा रहते हुए दूसरा कोई शास्त्रो साधन का क्या जरूरत है? कोई जरूरत है दूसरा किसी साधन का तो कोई जरूरत है नहीं कि भागवत का शोभन करो ठाकुर जी का माला फेरो भागवत कथा का शोभन करो महिमा सुनते रहो श्रीमदभागवते भागवते महामुनि कृते शो हृदय शब्दो अत्रो कृत ही सुशुभित तत्कना ध्यान देना शब्दों हृदय अवरुद्धतेत्र भागवत जी महापुराण का ऐसा महिमा है ऐसा ऊंचा महिमा है कि भागवत का दो चार शब्दों हमारा कानों में आए तो कभी भी दिल से जाएगा नहीं शब्द हृदय अवरुद्धते ठाकुर जी आके आपका हृदय सिंहासन में बैठ जाएगा बिना बुलाए आ जाएगा अरे महाराज हम तो कीर्तन के भागवत कथा सुना तुमको तो इनविटेशन नहीं दिया और नहीं दिया फिर भी हम आ गया हमारा ये कामी है ठाकुर जी को बुलाया नहीं बिना बुलाया ठाकुर जी संकीर्तन भागवत कथा सुनोगे तो ठाकुर जी आके तुम्हारा हृदय सिंहासन में बैठ जाए राज करेगे और हर वकत हर टाइम शैम सुंदर रुख को देखोगे जहां देखोगे वही शैम सुंदर गोपियों के बारे में ये बात आता है ना जहां देखे तो श्याम सुंदर ये देखो खोसाम ये देखो शाम यही तो है मेरे जीवन प्राण यही तो हो जाएगा ना यहां देखो यहां शैम सुंदर वहां देखो शैम सुंदर जहां जाओ वहां शम यही तो जिंदगी का मकसद होना चाहिए गोपियों का यही तो हुआ तो ये जो सदो हृदय वुद्धत अत्रो तत्ना कभी समय नहीं लेगा सदो इंस्टेंट सद ही वो रुद्र चत्रो आ कृत भी सु जो कृति भी एक कृति भी का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आया कृति भी मतलब कृति भी मतलब सुकृति जिसका जिंदगी में है बहुत सुकृति जन्मांतरे भवे पुण्यो तदयिव तो श्रीमदभागवतम लभे जन्मांतर में बहु बहु सुकृति बहुत किया भक्ति मुखी सुकृति एकदम ऐसा है महा भागवत गुरु वैष्णव का भी सेवा हो गया था जाने अनजाने में तो आज ये जन्म में किया। क्या क्या किया व जन्मांतर है भवित पुन तदैव भागवतम लगे भागवत भागवत का अनुसंधान मिला भगवत भागवत, भागवत प्रवचन सुनने को मिला ये बहुत जन्म जनम का सुकृति आपका हृदय में इकट्ठा हुआ तो आज आगे में चलकर आपको भागवत कथा सुनने में प्रेरणा दिया तो आप भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हुए बैठी हुई हो तो सद्दो ही कृति भी मतलब सुकृति भी सुकृति अर्थात भक्तिन्मुखी कोई सुकृति आपका जिंदगी में बहुत सारे हुआ बहुत इकट्ठा हुआ होके ऐसा बम पर सक्सेस हुआ कि इसी जन्म में आपको सत्संग अर्थात भागवत कथा का सुविधा मिल गया भी भी भी मतलब सुकृति भी भी जो लोग सेवन मुखी है सुस्ु भी जो सेवा करना चाहता है और सेवा करना चाहती है सुसु भी तत्कनाथ तत्कनात उसका हृदय में क्या करे और नवान व्यक्तिगत श्रवन सदय धारण करे हम सुवण इच्छु सुश्रु भी मतलब क्या श्रोवण इच्छु श्रोवण इच्छा है कृति भी सुश्रु कृति भी होने से तो होगा सुवण किया जो है वो पहले सुकृति के बिना आ ही नहीं सकता ये आई कैसे बोले ये पहले पहले बहुत सुकृति अर्थात सेवन मुखी सुकृति एक्मुलेटेड हुआ तभी आप सुसुभी सुवर्ण करने का इच्छा पाए एकदम त्रिमेडस हमको भागवत कथा शोभ कराओ महाराज अत्खण्णा ठाकुर जी आके उसका दिल में बैठ जाए और तीसरा नंबर श्लोक जो है ये तो किसी भी हालत से हमने छोटा छोटा व्याख्या किया लंबा छोटा व्याख्या में नहीं गया क्योंकि समय भी कम है और यहां जो है तीसरा नंबर श्लोक इसे भागवत धर्म का स्वरूप का ज्ञान हो जाए भाला अच्छा होगा तो फिर निगम कल पुर्गल फलम सुख अमृतो द्रव संयुतम पीवतो तो भागवतम रसमालय मुहुरहोर विभाुक निगमो कल्पतरोर्गल फल शूको मुखादमृत द्रव संयुत पीवतो भागवतम रसमालयम मुहुरहो रु विभाुक बड़ा अच्छा निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखम खाद अमृत दब संयुतम पीवतो भागवतम रसम आलय मुहो रशिका भू बल निगम कल्प हमारा ये जो जगत है इस जगत में दो धारा एक है निगम है एक है आगम है एक निगम है एक दूसरा आगम निगम कैसे है ब्रह्मा चतुर्मोख है कृष्ण सेवन भोग ब्रह्मा इतन ये जो है ये है निगमों का पुत्र आगम क्या है आगम भी है शंकर बोला शंकर भगवान को शंकर से धीरे धीरे सनों का सब कहते कहते आया नीचे तो आगम और निगम दो धाराएं हैं दो धाराएं है दो धारा फिर उसका बाद धारा आके कई भाग हो गया फिर चौतु संप्रदाय हो गया चौथुर्स्रदाय का भी धारा है मेन तो दुई है जितना भी धारा है वो निगम और आगम के ऊपर बेस्ड है दे आर ऑल बेस्ड ऑन निगम और आगम निगम और आगम दोनों का उद्देश्य टारगेट अल्टीमेटली सेम है देखने में निगम का ये वे है आगम का थोड़ा वो दूसरा रस्ता है बट द अल्टीमेट गोल इज सेम देखने में लगेगा आगम तो ऐसा निगम तो ऐसा है आगम तो ऐसा है देखने में है लेकिन महाप्रभु जी ने बताया दोनों का उद्देश्य एक ही है आगम और निगम दोनों का अलग नहीं एक ही है तो ये जो निगम है हमारा है ये जो भागवत धर्मों का जो है तंत्र भागवत आदि है किसी को पता नहीं इधर लगता है ये जो निगम कल्प रूढ़ गलितम फल निगम है ये वेद को भी निगम बोला वेद से वेद का जो कल्पतरु है इसका जो है इसमें से जो पका हुआ फल है वेद का है निगम कल्पतरु है वेद तो है ही है ठाकुर जी ने कंक्लूजन दिया गया वेद में गीता में साफा बता दिया वेद क्यों पढ़ोगे व्हाट फॉर ठाकुर जी बोला वेदश्च सर्वे ही रह सर्व वेद पढ़ने का पढ़ने का बाद वेदांतों पढ़ने का बाद हाँ, चतुर्वेदी हो गया द्विवेदी हो गया त्रिवेदी हो गया कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि अल्टीमेटली ठाकुर जी का कोई अनुभव नहीं चाहे द्विवेदी हो चाहे त्रिवेदी हो आज चतुर्वेदी हो कुछ भी हो लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हुआ क्यों ठाकुर जी का कोई रियलाइजेशन आया ही नहीं तुम्हारा दिल में जबकि ठाकुर जी खुद कह रहे हैं वेद वेद्य सर्व ही रह तमाम वेदों का अध्ययन करो तमाम वेदांत का छानबीन करो कि अल्टीमेटली अगर तुम अगर अल्टीमेटली तुमको हम मिले ठाकुर जी बोला सर्ववेद का पाठ का मतलब है हमारा स्वरूप का बोध हो जाए ज्ञान हो जाए ये अगर नहीं हुआ तो किस काम का है कोई काम का नहीं है बेकार ये जो निगम है वेद कल्पुरु है ये जो तो इसका गलित तो फल ये कोई बात हुआ आप बोलते फल बोलते हो फिर गलित तो फल बोले लिक्विड फल तो होता नहीं फल लिक्विड कैसे होता है बोले ये तो एक अद्भुत चीज है बोले बात सब वस्तु ये फल जो है रसमय है फल तो फल में तो आपका छिलका मिलेगा गुठले मिलेगा बहुत चीज लेकिन ये जो फल है भागवत निगम कल गलितम फलम ये जो फल है इसमें ना तो गुठली है ना तो छिलका है कुछ नहीं है तमाम फलों में रस ही रस और ऐसा रस है फल को उठाओ और पीना शुरू कर दो और ये फल ऊपर से आया निम निगम कल गलितम फलम हमारे ऊपर से आया तो फूट जाएगा फल अगर ऊपर से गिरे तो फूट जाएगा ना तो चारों ओर बिखर भिख, जाएगा रस बोले ऐसा नहीं वो किस चतुर्मुख सेवन धारा के धारा देर हाथों हाथ हाथों हाथ धीरे धीरे आया इसलिए फल फूटा फूटा नहीं उसका कोई नुकसान नहीं हुआ समझा मेरा बात और धीरे धीरे परंपरा के अनुसार हाथों हाथ हाथों हाथ आते रहे इसलिए जमीन पे गिरा नहीं उससे तो फूटा नहीं तो कुछ नुकसान नहीं हुआ तो ये परंपरा के अनुसार आई तो निगमक अल्प फलम वो भी ऐसा फल है जो सुख नामक पक्षी जो है तो सुख नामक पक्षी वो फल के ऊपर ठुकराया थोड़ा रस को पिया और आप देखोगे प्रैक्टिकली दुनिया में जो आप देखोगे जो फल का ऊपर तोता ने मुख लगाया वो फल ज्यादा मिष्टी होगा मीठा होगा ना जो फल था जो फल पंछी ने ठुकराया वह फल का मिठास ज्यादा है यही जगत में बिछार है तो ये जो है इधर जो है निगम कल्प गलितम फलम वो भी सुख मुखाद अमृत दब संयुतम सुखदेव गोस्वामी जी ने जब ठोकर लगाया तो उसमें रस का जो इंटेंसिटी रस का जो प्रभाव है वो और बढ़ते चला और सुंदर सुखो मुखाद अमृत दब संयुक्तम सुख ने सुख जी ने मुख लगाया उसका जो मुखा जो अमृत है उसमें घोल गया और मिठास भर गया और हमारा वेदो जी कहते हैं कि पीबतो वागवतम रसम आलयम रसम आलयम मुह रहो रिका वो भी पीबतो पान करो ये जो जहर जहर पान कर रहे हो संसार से संसार को मंथन करते करते जहर पान कर रहे हो तो जहर पान कर और पी वो तो भागवत भागवत जी महापुराण का जो रस है इसको पान करो रसम आलयम कब तक पियो महाराज बोले रसम आलयम बोले ये शरीर छूटने तक या तो ये शरीर छूटने का बाद भी जब नित्य जगत में जाओगे वहां भी ये रस पान करो आलयम आलयम मैने आलयन मैन आलयन मैने सोर्स रसमालयम, हम्म, हम अलय का माने दूसरे टीकाकार दूसरे भी किया है नित्यधाम तक जाने तक इित नित्यधाम में जाने का बाद भी बोले कैसा है हमने तो सुना साधन है साधो वस्तु साधन बिना कोई नहीं किसी भी हालत से मिलने वाला नहीं, इसलिए सिद्धांत तो है साधो वस्तु साधन बिना क्यों नहीं पाए किपा कहो कि उपाय रायर महाशाय राय रामानंद संवाद में आता है महापहु राय रामानंद जी का सामने बोलते ए, एक दो क्वेश्चन रख दिया साधो वस्तु साधन में ना कहो नहीं पाए किपा करी कहो राय पावार उपाय कृपा करी कृपा करके कहो ये साधो वस्तु जो है उसका प्राप्ति करने का क्या व्यवस्था हुआ किस व्यवस्था को हम अपनाए उसको प्रैक्टिस करते चले और उसमें अल्टीमेटली हमको वो चीज मिल जाए कैसे इसका थोड़ा व्यवस्था कर दो और इधर जो है बद्ध जीवों के लिए साधो और साधन एक नहीं है तुम्हारा लिए स्रवर्ण कीर्तन जो है ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना बद्ध जीवों का लिए साधो और साधन अलग चीज है ओ साध साधन जो करे तुम्हारा लिए जो श्रोवण कीर्तन जो है शोभन कीर्तन करते चलो तुम्हारा लिए जो श्रवण कीर्तन है ये तुम्हारा लिए साधन है तुम प्रैक्टिस में लगे हो गुरु विष्णु का सेवा करो कथा को सुनो बस ये श्रेष्ठ साधन है करते चलो लेकिन ये तुम्हारा लिए साध नहीं हुआ साध हुआ अभी ओ थोड़ा टाइम मिला तो दूसरा गप में लग जाएगा दूसरा धंधा में लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस सवन कीर्तन है निरवच्छिन्न सवर्ण कीर्तन नाम गाने सदा रुचि जब तक ना होए तब तक ये स्वर्ण जो है स्वर्ण कीर्तन जो है तुम्हारा तुम्हारा जिंदगी में स्वाद्ध नहीं होगा तुम्हारा साधन है तुम्हारा भी तो साधन है सुनते चलो वह साधन है साधन ठाकुर जी को प्राप्ति करने के साधन लेकिन जो पहुंचा हुआ संत नाम गाने सदा रुचि ऐसा जो पहुंचा हुआ संत उसका लिए क्या है बोले उसका लिए तुम्हारा लिए जो साधन है स्वर्ण की तन उसका लिए स्वयं साध है तुम्हारा लिए जो साधन है ये स्वर्ण की तन और सिद्ध महात्मा जो उसका लिए ये स्वर्ण की तन स्वयं कैसा बात है हम समझा नहीं बोला हा उसका लिए स्वयं साधो साधन नहीं है वो साधन तो हो चुका है उसका लेकिन स्वयं साधो साधन करके जो वस्तु मिलता है वो क्यों बल्ले सोवन कीर्तन के द्वारा उसका जिंदगी में हर पल भर में ठाकुर जी का स्मृति होता है हर वक्त ठाकुर जी दिखाई पड़ता तो सोवन कीर्तन जो उसका जिंदगी में वो स्वयं साध है जो सोवन कीर्तन है वही ठाकुर जी है हर वक्त है ना इसका कोई प्रमाण दिखाओ भागवत से ये तो प्रमाण दिया और एक प्रमाण दे भागवत जी महापुराण से वह एक प्रमाण काफी है एक प्रमाण दे दे हा एक प्रमाण काफी है भले ये जो शोन कीर्तन है ये स्वयं साग्व हैं। किसका लिए जो सिद्ध जो जो सिद्ध है सबका लिए ब्रजवासी का लिए तो कहना ही क्या ब्रजवासी का लिए तो हम क्या कहे उसका तो तन मन धन हर नस नस में ठाकुर जी का नाम नृत्य कर रहा है और जो सिद्ध महा चैतन महा पे बोले तुंडे तंडा बोली लब कर्ण में कर्ण क्रोर क्रम घटे इत्यादि श्लोक का व्याख्या होगा अरे हमारा जवा तो रोकता ही नहीं हर वक्त आदमी तुम्हें करते रहता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण अरे चुप करो तो अभी अभी बाथरूम में जा रहे हो ये शौच कर्म इधर उधर बोले काल स्थान काल पात्र कोई नियम नहीं सर्वक्न बलो इसे विधि नहीं आ कि वजने की स्वयने किंबा जागोरणे और निश्चुचिंत कृष्ण बल बदने इसका काला काल भी कालाकाल विचार नहीं है टट्टी करने जाओ तब भी नाम, भी, भी नाम बोलो भाई जहां भी जाओ खाने बैठो वो भी नाम बोलो क्योंकि कौन जाने कौन जाने यहां वहां गया तो नाम भूल गया तो मौत आ, मौत आ गया कई भी समय मौत जाए शानकाल विचार नहीं है एक दफे एक घटना हुआ सिख तो नीलाचल धाम पे गोपाल गुरु गोस्वामी का नाम आपने सुने होंगे गौरी भक्त लोग बकरेश्वर पंडित का धारा में गोपाल गुरु गोस्वामी वो गोपाल गुरु ये जो उपाधि है ये साक्षात चैतन्य महापुर ने दिया गोपाल को गुरु उपाधि दे दिया कौन साक्षात भगवान चैतन्य महापुभ क्यों दिया बोले एक दफे ऐसा घटना हुआ प्रभु जी ने मनुष्य लीला कर रहा है मनुष्य लीला करते हुए प्रभु बोले शौचो कर्म करने के लिए महाप्रुष जा रहे ठाकुर जी भगवान है फिर भी मनुष्य का मापे की लीला कर रहे शौचो कर्म करने के लिए जा रहे और जाने का टाइम में जीव नित्य कर हरे हरे हरी हरे राम हरे राम तो क्या किया सुतनी देखकर अपना जवान को खींचा ऐसा करके बांध दिया और गोपाल ने देख लिया प्रभु जी क्या हो रहा है बोले क्या करू मेरा जो जुहा है मेरा जो जवान है मेरा बस में नहीं है हर वक्त नाम करते रहता है अब इसो शौच कर्म में जाए तो क्या होगा अब इसलिए अभी तो इसको रोक लिया थोड़ा थोड़ा दिन के लिए रोक जा सोचो कर में करे गोपाल ने हंस पड़ा प्रभु जी आप भी तो कहते हो स्थान काल नियम नहीं कुछ नहीं है तो महाप्रभु उसको गाले लगाया बोला तू ही गुरु है गोपाल आज से तोरा नाम गुरु हो जाएगा क्यों तैने सिद्धांत को हम तो बोला था लेकिन स्थापन तूने किया प्रभु जी नाम तो कहीं भी समय किया जा सकता है इसका तो स्थान काल टाइम नहीं है कभी भी करो सो आ, स्नान करो स्नान मनाओ कुछ भोजन करो घूमने निकलो बाजार करो कुछ भी करो हर वक्त नाम तो चलते रहे नाम फेरते रहो और स्थान काल कोई नियम का कोई विचार तो है नहीं ठाकुर जी मुस्कुराया गले लगाया बोला हे गोपाल आज से तेरा नाम गुरु हो जाए उसका नाम गोपाल गुरु गोस्वामी हो गया तो ऐसा ही नियम है जो आपका जो ये जो आपका ये जो शवर्ण कीर्तन है आपका ये क्या है साधन चेतन और पुनमार ये प्रक्रिया प्रोसीड्योर चल रहा है चेतो दर्पण का प्रोसरी चल रहा है अगर पूरा महीना में चेतोदर्पण पूरा सफा हो जाए तो हो गया काम खत्म अगर नहीं हुआ तो तुम्हारा गलती है तुम्हारा अपराध है इसीलिए तुम्हारा नहीं हुआ तो चेतोदर्पण पूरा मंजन हो जाए क्लियर हो जाए उसका बात हो ठाकुर जी आने में पूरा भागवत का था सोवन का साथ साथ सुस्सुबी कित भी, भी सुस्सु इसका व्याख्या किया अब अभी नहीं हो रहा है इस किस लिए किस लिए नहीं हो रहा है बोले अपराध है ताते जानी अपराध अच्छे प्रचुर अपराध है इसलिए नहीं हो रहा है फल नहीं मिल रहा है फल मिलने वाला था हमने हर हालत में तो पीव तो भागवतम रसमालयम तो ये भागवत से एक प्रमाण भागवत से एक प्रमाण को हम उठा के इसको साबित कर दे प्रमाण जो है स्थापन कर दे बोले मामूली प्रमाण नहीं है सर्वश्रेष्ठ प्रमाण्य है इसी को हम आप, आपका सामने पेश कर दिया तब कथा ताप्त जीवन कविविरी कल म सापहम श्रवण मंगलम श्री मदात भूवि भूरीराजना तो यहां बताएगा पूरा गोपियों ने बता दिया गोपियों ने एकदम साफ़ बता दिया क्या बताया है मेरे तब कथा मृतम क्या तप्त जीवनम सुवर्ण मंगलम आइस कोई आयुष को ही भूरी ये दान जिन्होंने दिया बद ये सबसे बड़ा दान है नाम दान के ऊपर कथा दान के ऊपर और कोई दान होता ही नहीं सबसे बड़ा दान ये है तो गोपियों का हालत कैसा है गोपियों क्या साधन सिद्ध जीव है गोपियों गोपियों गोपी जो है वो साधन सिद्ध जीव है नहीं साक्षात गोपी क्या भगवान क्या वृंदावन में अंतरंग प्रकु, अंतर प्रकृष्ट में जिसका कृष्ण का एकदम कृष्ण सेवा होता है जिनके द्वारा सबसे श्रेष्ठ कृष्ण सेवा भगवान श्री से कृष्ण ने डिक्लेयर कर दिया गोपियों का ऊपर कोई कोई नहीं है चापभ्यो एक गोपियों का ऊपर कोई है ही नहीं सबसे बड़ा सेवा जो तन मन धन लगाकर मेरा सेवा में मशगूल है अपना बोल के कुछ है ही नहीं अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट बोल के कुछ है नहीं बिल्कुल नहीं पर्सनल इंटरेस्ट का कोई गंध भी नहीं पर्सनल इंटरेस्ट से दूर की बात है गोपियों तो रसम आलम भागवतम रसम रस की जो ये जो सागर ये जो आनंद में आलय रस का सागर ये जो है आलयम रस पीव तो भागवतम रसम मुहुरो मुंह रहो रोसिका ये भूवि भावुक ये भावुक मतलब जिसका दिल में दर्शन क्रिया शुरू होगी भावुक मतलब ये भाव प्रवणता इसको भाव है अंदर में ये वो सस्ता भाव नहीं है जिसका अंदर में ठाकुर जी का जो अनुभव आया उसका ही दिल में भाव जो है ये प्रक्रिया जो प्रोसीड्योर है ये वास्तव है रसिका भू विभाव होगा उसका जो भावना है ये भी भजन है अब बाजार का आदमी जो भावना करता है वो तो बेकार है लेकिन भक्तों लोगों का भावना का मतलब स्मृति स्मृति में जो भाव आता है भाव का भाव का जो अनुभव है ये भाव का अनुसार सेवा चलता है ना जो पहुंचा हुआ जो साधु सन्नासी है इनके जो सेवा है वो सेवा भाप के मुताबिक हर संतों में भाव है वास्तव संत जो है एक एक भाव है एक एक भाव है भाव को हम बताए पागल हो जाएगा ये भी हो सकता संतों का आप देखते हो ये संतों का कपड़ा नहीं है महाराज ये संतों का फाटा हुआ कपड़ा है हम कपड़ा दे देंगे चप्पल नहीं है चप्पल दे देंगे ये संतों का अभाव है हैं? बाजार का आदमी जो है दुनिया का आदमी जो है संतो महात्मा का अंदर बड़ा बड़ा अभाव देखता है ये तो अभाव है कुछ नहीं है हम थोड़ा सेवा कर और ठीक है अभाव देख रहे हो अभाव तो देख रहे हो ना लेकिन चैतन्य चैतन्य तो सिद्ध है जतो देखो वैष्णवेर व्यवहारिक दुख से परमार्थ से परमानंदसु तो गुरु वैष्णव संत महात्मा का अभाव देख रहे हो उसका बात ये नहीं थोड़ा दे दे तो अच्छा सेवा हो ये ठीक है लेकिन एक बात कान खुलकर सुन लो तुम्हारा तो कई कई अभाव देखा नजर पड़ता है नजर में आता है बहुत सारे अभाव अभाव नजर में आता है ना लेकिन एक बात कान खुलकर सुन लो संत महात्मा का जिंदगी में भाप का कोई अभाव नहीं है भाप का अभाव है बहुत वस्तु का अभाव देख रहे हो लेकिन भाव का अभाव नहीं है भाव तो बड़ा भाव है दिल में हृदय में इतना बड़ा बड़ा भाव है कि तुम ये भाव का अभाव कभी आविष्कार नहीं कर सकते भाव का कोई अभाव नहीं है बहुत चीजों का अभाव आपने तो देख लिया डिस्कवर कर दिया लेकिन भाव का कोई अभाव नहीं है में फूले हुए है एक दो एक, एक दो एक भाप का बारे में हम बता दे घबरा जाएगा देव मैं अयोध्या में अयोध्या में एक बूढ़ा बाबा था बहुत सुंदर भजन करने वाला दिन रात अब सरजू सरजू नदी से प्रातः काल स्नान करने का बाद राम जी का लिए एक घड़ा पानी लेके पिछले पैतीस तीस साल से वो आ रहा है आज नहीं पिछले तीस साल से काम ये है सुबह में सरजू में ना है नाने का बाद घड़ा पानी में डुबाए और एक घड़ा पानी लेके मस्तक में लगाकर धीरे धीरे आए और राम जी का सेवा के लिए प्रस्तुत कर दिया वो पानी से सरजू का पानी से राम जी का नाना धोना जो कुछ भी है सारे आ, सब हो जाएगा सेवा का काम और तीस साल महाराज एक का यूज व्यवहार करते करते एक कुलसी का अंदर में सूरख पैदा हो गया फूटा फूटा हो गया वही कोई काम का नहीं रहा और सरजू का पानी लाए तो पानी फैल जाएगा तो एक मंदिर का जो महात्मा लोग हैं महात्मा जी ये ये काम करो ये पुराना जो कलश है इसको मार्केट में ले जाए इसको फेंक फाक दे मार्केट में दे दे और उसके बाद नया कलश लाए नहीं नहीं करना तो क्या करे ये तो सूराख तो हो ही गया न सूराख हो गया छोड़ दे हमारा कल से हमारा बजर महाराज सूरत कलसी तो क्या करोगे पानी तो नहीं आएगा बेमतलब आप नहीं ये कलस को हम नहीं जाने देंगे ये बेचारा तीस साल से राम जी का सेवा किया इसको हम हटाए हमारे बस रहेगा और कलसी को क्या किया कसी को पानी लगा के ईट अंदर में ईंट देकर सरजू में आंसू बहाते हुए गया और जाके रोते हुए राम जी का नाम लेके कलसी को पानी में डुबा दिया भले इसका सत्कार के लिए मंदिर में या भंडारा दे दिया अब सोचो भंडारा दे दिया ये कलसी का आप बोलेगे तुम्हारा बेकार की बात है तो कुलसी है तुम्हारा नजर में कलसी है लेकिन महात्मा के नजर में कलसी नहीं है उसका प्राण है इसलिए चौथन तो वहावर जंगम जहां देखो सब में प्राण है सब राम राम राम राम कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं हरिदास ठाकुर ने ये मसला को खोला रहस्यों को हरिदास भले हरिदास ठाकुर कह रहे हैं राम प्रभु को ये जो प्रभु आप जो नाम कह रहे हो आप पहाड़ पर्वत का चट्टी से उसका जो इको ईको आ रहा है वो ईको नहीं है वो लोग भी हरी, हरी नाम कर रहे हैं पहाड़ पर्वत का चट्टी से ये पहाड़ पर्वत का चट्टी से वो जो धक्का लगे जो नाम का आता है गुंजन गुंजन आ रहा है बोले ये नहीं है वो स्थावर जंगम जो है सारे नाम कर रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तुम्हारा नजर में तो ईको है लेकिन ईको नहीं है ये प्रतिध्वनि नहीं है हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि ये पति ध्वनी नहीं है वो सारे स्थावर जंगम आपका जो आपका जो हरिनाम है उसका ही दौरान वो पीछे दौड़ रहा, रहा है नाम को, दुबारा दौड़ रहा है नाम को हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोल के ये रसिक व्यक्ति जो है जो भाव में डूबे हुए हैं इसका लिए तो भागवत छोड़ के कोई रस है ही नहीं बहुत सारे चीज है रामायण है महाभारत है श्रोवण के लिए बहुत सारे चीज है हम किसी का नितना नहीं कर रहे पुराण है बहुत सारे रामायण जी है बहुत सारे चीज है सारे ये रामायण है रामायण को पाठ करो ठीक से पाठ करो तब भी आपका मुक्ति हो जाएगा लेकिन भागवत का साथ किसी का तुलना करो मत रामायण जी तो है ही है महाभारत है बहुत कुछ है बहुत सारे कई शास्त्र है बहुत सारे शास्त्र है शब्द ब्रह्मों का बारे में हमने परम केशवी मार का आविर्भाव तिथि में बताया था एक बात आपने भूल गया अनंत पारम अनंतारम शास्त्रम शब्द शास्त्र ब्रह्म जो है शब्द शास्त्र मतलब शब्द ब्रह्म केशवी तो ये शब्द ब्रह्म जो अनंत अपार इसका कोई एंडलेस ये शब्द ब्रह्म एक एक स्वरूप पकड़ कर हमारा सामने आया एक ही स्वरूप लेकिन भागवत जी महापुराण जो है ये भागवत जी महापुराण के स्वाद किसी का तुलना मत करो क्योंकि ये तो अनोखा है भागवत जी महापुराण साक्षात कृष्ण एवही और इसके बाद क्या बोला भले ये जो निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख सुख देव गोस्वामी जी सुखदेव गोस्वामी जी का कृपा कृपा के द्वारा आज हमारा जगत में यह भागवत कथा रस का प्रचलन हुआ सही ढंग से भागवत कथा का, का जो जो प्रवाह प्रवाह रस प्रवाह है वो सुखदेव सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ही वास्तविक रूप में हुआ है तो सुखो गाथा अतूल और सुधम सुखदेव गोस्वामी जो प्रवचन की और ये जो है सुख मुखा अमृत व ये भागवत को मरने तक नहीं है मरने का बाद जो नित्य जीवन मिले तब भी अगर मरने का बाद आपको दूसरा जिंदगी मिलेगा ना अगर सिद्धि लाभ हो जाएगा तो नित्य तो आप नित्य धाम में जाकर सेवा में पहुँचे वो तो सर्व सिद्धि एक वसु सिद्धि दो किस्म का सिद्धि है स्वरूप सिद्धि में आपका अनुभव हो जाएगा भगवान का दास हूं अपना स्वरूप का बोध हो जाए इसका नाम स्वरूप सिद्धि अब सिद्धि जब शरीर छूट शरीर छूट जाएगा छूटने के टाइम में एक नया स्वरूप आपको मिलेगा सुंदर स्वरूप वो स्वरूप पकड़ कर आप धाम को पहुंच जाओगे या तो साकेत राम भजन करो तो साकेत में जाओगे तो वहां जाके वैकुंठ में पहुंच के उधर ठाकुर जी का नित्य सेवा मिलेगा वहां आनंद आनंद का सागर है वह जाके आनंद मिले तो ये जो व्यवस्था है भागवत जी का साध किसी का तुलना मत करो ये भागवत का संबंध विधि प्रयोजन आदि सारे तत्व का हमने थोड़ा बहुत व्याख्या कर कर पाया कि नहीं पाया ठाकुर जी जाने तो करा अपना जो परंपरा का अनुसार जो कीपा हम पर आया उसी का मुताबिक हम किया कोई मनमानी नहीं किया सब हम अनुगतव में अनुगत्व धारा में यही एक विशेष है हम गुरुवर्गो का जो वाणी है वो धारा पे इसी धारा पे मैं सौत वाणी को स्थापन करने के लिए यहां बैठा हूं यहाँ जो बैठा किस लिए बैठा बोले इसलिए बैठा कि ये सौ तो को सौतो को स्थापन करो जो सुना है परंपरा का अनुसार ओ नैमिषे निमीष खेत्र ऋषय का लोकाय सहसम बोले ओम नैमेश अनिमेश क्षेत्र ऋषयो सनकादयो शत्रम स्वर्गायो लोकायो सहसमास महाराज कुछ समझा नहीं थोड़ा क्लियरली बता दो बोले ओम बोल के शुरू किया क्योंकि ओम जो है शब्द ब्रह्मो का आदि बीज है आदि बीज है ना ओम ओम ये जो है ओम उच्चारण करने का शूद्र का कोई अधिकार नहीं स्त्री जाति ओम मत बोलना अधिकार नहीं होता बिल्कुल हाँ ओम जो है विशुद्ध अवस्था में उठे उसका कोई अशौच होता ही नहीं वो ओम शब्द को उच्चारण करे इसलिए गायत्री को माइक में नहीं होना चाहिए कलिकाल का प्रभाव देखो अब माइक में गायत्री होता है <laughs> जो गायत्री किसी को बोला नहीं जागे इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग बहुत सीक्रेट चीज है गायत्री को लेकर भी मजा शुरू हो गया गाना शुरू हो गया गायत्री ओपन नहीं बोलना नहीं है तो सीक्रेट है अ जो भी है भागवत में लिखा हुआ है ओम नैमेश अनिमिष क्षेत्र दो शब्द आता है एक तो नैमिष अनिमिष क्षेत्र नोमेश मतलब निमेश क्षेत्र मतलब नैमिष क्षेत्र और निमेश जो नाम ये कई कारण है इसका निमेश क्षेत्र इसलिए हुआ दो एक कारण हम बता दे एक कारण तो ही ये है कि ब्रह्मा जी को देवता लोगों ने प्रार्थना किया ब्रह्मा जी आप कीपा करके भजन का ऐसा एक स्थान बताओ जहां हमारा बिखरा हुआ मन जो है भजन में लगे और सिद्धि हो जाए ऐसे ही जगह बताओ तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है चलो ब्रह्मा जी ने एक चक्रों को मनोमय मनोमाय चक्रो मनोमा चक्रो को कैसे छोड़ दिया देवता लोगों को बोला देखो ये चक्रों घूमते घूमते जहां तक जाए उस चक्रों का पीछा करो ब्रह्मा जी ने इस चक्रो को छोड़ दिया और देवता लोगों को बोला ये चक्रो का पीछा करते रहो और पीछा करके क्या बोले जाओ तो सही पीछा करो करते करते जहां जाके चक्रो शीर्ण होके एकदम टूट के गिर जाए वो जाएगा हंड्रेड परसेंट समझ के रखना वो जाएगा सिद्ध जाएगा है। वो जाएगा आपका भजन का बिल्कुल अनुकूल है मतलब ठीक है देवता लोग पीछे पीछे दौड़ा दौड़ते दौड़ते देखा गोमती गंगा गोमती गंगा और यहां अक्षय भट है, है? मनु और स्वतरूपा जी ने भजन किया वहां जाकर सिरनो हो गया कमाल की बात है वो सिरनो हुआ उसका बाद एक रद एक रद हो गया चक्रो कमाल वहां अगर कोई गिया होगा मालूम है वो रद में कूदो में नाह तो घूम घूम के नहाना पड़ेगा तो चक्कर में सारे आदमी नहा रहा है और घूम रहा है चक्कर काट रहे बोले ये क्या कारण है वो चक्का है चक्कर है आप संसार संखस, चक्रों में है और वहां वो रौत का चक्कर काटोगे संसार चक्र टूट जाएगा इसीलिए चक्कर काटो चक्कर तो काटना ही है चाहे संसार चक्कर काटो या तो तो ये कैसा है बोले वो जाके सिर्ण हो जाएगा और एक बात है नईमे क्षेत्रों में ऋषियों ने बड़ा भरी भजन किया वहां बड़ा एक दुष्ट दानव था वो दानव जो है बहुत उधम मचाए भजन नहीं करते तो ठाकुर जी प्रोकट होके एक निमिष का अंदर पल भर में को नाश कर दिया उसी जंगल में तो निमिष का अंदर निमिष पल भर में निमेश पलभर पलक झपल ये दोनों कारण तो हमने बता दिया और ज्यादा व्याख्या करने का दरकार नहीं इसमें दो शब्द है एक तो है ओ नैमेश अनिमेश क्षेत्र अनिमेश क्षेत्र जो है ये पावन क्षेत्र है अनिमेश जो अनिमेश शब्द है ये ये बहुत पवित्र स्थान है अनिमेश क्षेत्र जहां जाग जग्ञ आदि भजन करने का लायक है इसका लिए इसका नाम क्या हो गया अनिमेश क्षेत्र विष्णु क्षेत्र अनिमेश क्षेत्रो विष्णु खेतो भी बुलाया जाता है अनिमेष क्षेत्रे ऋषयो सनकादयो आदयो हो बहुवचन सनक आदयो सनक आदि जितना सारे ऋषि है अठासी हजार ऋषि क्या किया एक जग का आयन किया बड़ा भारी यज्ञ है बड़ा भारी यज्ञ चल रहा है बड़ा योग ओम स्वाह ओम सुहा बोल के चज्ञ चल रहा है वो कितना दिन का यज्ञ महाराज सो सौ सममा सतहा हजारो साल का यज्ञ है हरी महाराज हमारा यज्ञ तो एक घंटा दो घंटा कम से कम हो हजारों साल का यज्ञ है हजारों साल का यज्ञ कई टन घी जो है घी जो है असली घ्यू उसमें दिया जाएगा सुहा सुहा बोल के असली घ्यू तबका जमाने में कोई मिलावटी नहीं था तो आपको मिलावटी है सप्तम स्वर्गायु लोकायु दो ये सत्र है सोस्व सहस्व सममा सतः एक हजार साल तक ये युग चलेगा ऐसा प्रस्तुति लेकर हजारों साल तक हजारों साल तक हजारों साल तक ये युग चलेगा ऐसा प्रस्तुति लेकर ये युग का आयोजन हुआ ऐसा ही व्यवस्था हुआ हजारों साल तक चले व्यवस्था जो है बड़ा व्यवस्था है यज्ञ चलेगा हजारों हजारो ऋषि आकर बैठ गया ठीक है चलो लेकिन एक बात मेरा धक्का लगा दिल में वो कौन सी बात शत्रुम स्वर्गाय लोकाय ये तो बड़ा मुश्किल की बात है पहले क्यों क्या हुआ भले ये यज्ञ को किसने होता है बोले स्वर्ग प्राप्ति है तभी हर्ग प्राप्ति है तभी हजारों साल तक हम योग्य करेगा स्वर्ग प्राप्ति है तबे वाई? है भाई इतना चिप हमारा टारगेट है स्वर्ग प्राप्ति तो हो जाएगा दान पुण्य करो कुछ करो सब स्वर्ग प्राप्ति होता है पाप मत करो इतना छोटा सा टारगेट है स्वर्ग प्राप्ति के लिए टीका करो ने मोल तुम बोका हो सर्गो का मतलब ये अरे महाराज सरगो का मतलब तो भूर भूव स्वर सर्गो तो यही आता है काउंट होता है भूर भूव स्व महो यनो तपो तो आप बोलते हो सर्गो ये नहीं है नहीं ये सर्गो नहीं है कौन सी सर्गो है तभी टीकाकारों ने बताया ये हजारों साल तक इतना तपस्या इतना कष्ट कर रहा है इतना बड़ा यज्ञ कह रहे हैं इतना चीप टारगेट है इतना सस्ता टारगेट है बोल तो नहीं आप समझा नहीं क्या समझे बोलो समझाओ आप टीकाकारों ने बोला स्वर्ग मतलब क्या सर गियते जस्व नाम तस्व लोकाय सर मतलब जो लोक में भगवान का कीर्तन हर वक्त चलते रहता है वो जो नित्य धाम है वो जो गुलुक धाम है वो उसको प्राप्ति करने के सर गियते है स्वर्गते स्व सर, सर में जहा सर्ग में जो सबके द्वारा ब्रह्म संगीत में आता है जो चलना है वो गमनम नित्य और कथा बोले तो संगीत हो जाता है है ना ब्रह्म संगीत में कोई भी कथा बोलो वो गान हो जाता है और चला अच्छा किसी भी जगह चलो इधर उधर से और नित्य हो जाता है ऐसे सुंदर भंगी मां है ना वो कौन सी जगह है क्या बॉम्बे है नहीं वो तो है ठाकुर जी का धाम ठाकुर जी का धाम है गोलक धाम जहां नित्य करो तो नित्य कर लो नित्य तो है ही है गमन करो तो नित्य हो जाएगा कथा बोलो तो विकर्तन हो जाए सोए रहो तो परिक्रमा हो जाए सोएन सयन दंडवत हो जाता है चलो तो परिक्रमा हो जाएगा नित्य हो जाएगा ऐसा अद्भुत धाम तो हैं स्वर्गीय तस्वलोक प्राप्त स्वर्गीय जिस लोकों में गाना होता है ठाकुर जी का कीर्तन हरभगत होते रहते हैं हर वगत का नॉन स्टॉप ये जो लोक है गोलोकधाम है तस्वलोक प्राप्त ए तस्वलोक को सब प्राप्त से वो लोक को प्राप्ति करने के लिए अर्थात गोलोकधाम को प्राप्ति करने के लिए यह स्वर्गोलोक प्राप्ति तो तो सस्ता चीज है स्वर्गो बाप क्या बरात बड़ा कोई बड़ा चीज नहीं है क्योंकि स्वर्ग में जाए बोले हमारा दादाजी का स्वर्गवास बा, हो गया और स्वर्गवास हो गया जाके क्या करें दादाजी हुआ तो स्वर्ग में जाके फिर धक्के लगा कर फेंक देगा इधर जाओ खीने पुण्य मत तो लोकमिशन दान पुण्य का जो रिजल्ट है जो पूंजी पूंजी है वो धंदोलत है जो इकट्ठा किया दान पुण्य करके है वो पूंजी तो खत्म हो गया और जैसे फाइव स्टार होटल में पैसा खत्म खेल कदम तो पैसा कदम जाओ बाहर अभी अब कोई सुनना नहीं चाहता कुछ बात पैसा खत्म तो आनंद भी खत्म ऐसा स्वर्ग में जाओ तो अफसराए हैं अफसराए हैं बहुत सारे कल्प विक्षो है बहुत सारे मोज ले लो मजा है मस्ती ले लो लेकिन कब तक रहोगे कब तक ये मजा लेते रहोगे कब तक खीण पुण्य मोत्तल विशंती जब तक ये दान पुण्य का जो फल है आपका साथ ये जो फल ऊपर लेके गया आप ये जब तक खत्म ना आए तब तक रहने देगा उसके बाद धक्के लगा कर फेंक जा भाग जाप अए थोड़ा बहुत रहने नहीं एक पल भी रहने नहीं भाग बात एक धक्का एक धक्का लगा के फेंक दे सर लोका बुधा इधर सत्रम सर्गायो लोकायो सहसमास बात सम, समझ में आया आपका अभी व्यास जी का बरन तक हम आज चर्चा करेंगे इसका नेक्स्ट नेक्स्ट जो श्लोक है इसका बात तो बहुत जल्दी आगे चलना पड़ेगा क्योंकि भागवत का प, पहला स्कंद जो है ये अगर दो चार महीना तक हम व्याख्या करते रहे छ महीना तक कुछ नहीं होगा ये पहला स्कंद एक एक नंबर पहला स्कंद छ महीना तक खाली पहला स्कंद पहला पहलास्खंड कुंती देवी का व्याख्या एक महीना लग जाएगा धीरे धीरे व्याख्या विचार करो रसमय व्याख्या तो तो ये जो है, तो तुम मुन हो प्रातोता सत्कृतम सुतम आसिन प्रपुच मिदर मिदमावरत तो एकदा तो मान ये लोग जो है सोनकाद ऋषि तो एकोदा तुम मुनय प्रात जब प्रातर तो हु में सुहा बोल के आग में आहुति दे रहा है आहुति दे रहा है आहुति का समय में तो एक तुम नहीं हो प्रातरहूत हुतम सुतमाशिनम प्रपुच्छ महादुर इतने में इतने में क्या हुआ सुतोदेव गोस्वामी आ गया ठाकुर जी का क्या खेल है कोई बुलाया नहीं कोई नौता नहीं भेजा यहां भागवत का प्रवचन में देखोगे सुखदेव गोस्वामी का पास कोई नौता नहीं भेजा कार्ड नहीं भेजा कि महाराज आओ सुखदेव गोस्वामी का पास कोई नौता भेजा था कोई इनविटेशन लेटा तो कैसे आ गया बोले तो ठाकुर जी का जन है उसका भाव ही ऐसा है। जहां ठाकुर जी प्रेरणा दे संत महात्मा जो पहुंचा हुआ वो कुछ भी करता है ठाकुर जी का आदेश का अनुसार उसका दिल में आदेश चलते रहता है और आपका लिए तो कितना पोता का पोता का का कुछ भी करे, पहला जो राइस है मुख में भात दोगे कितना इनविटेशन देते हो देते हो ना बड़ा बड़ा इतना फला, बड़ा बड़ा कार्ड लिख के भेजते हो अ आप आओ निमंत्रण है उसी दिन हमारा पोता का पहला चावल जाएगा मुख में जगन्नाथ का प्रसाद दे बड़ा भारी उत्सव होगा आओ मेरा यह कहना है कि जब तक दिल से विषय न छूट जाए हम ये मजा मस्ती में कह देते हैं कि जब विषय भी रहेगा ठाकुर जी भी रहेगा ये होगा नहीं दोनों में एक रहेगा तुम कहोगे कि महाराज हमारा लिए ऐसा कृपा कर दो ठाकुर जी भी रहेगा विषय भी रहेगा वो हो ही नहीं सकता होगा प्रोपा जी का कहना है ठाकुर जी थोड़ा माया मिलावट करके हमारा पास आओ ऐसे मत आओ थोड़ा माया को मिला दो जैसे चाय में थोड़ा थोड़ा शक्कर मिला दो तो टेस्टी हो जाता है <laughs> ऐसे ठाकुर जी आएगा नहीं ठाकुर जी आओ तो सही लेकिन थोड़ा माया मिला कर सुविधा हो जाए बिना माया तो हमारा होता ही नहीं थोड़ा माया मिला के आओ तो होगा नहीं चाय माया को पकड़ो वस्तु को पकड़ो ये परम वस्तु को पकड़ो दोनों में एक नहीं अगर वस्तु ये जो जड़ जगत का वस्तु इन सब चीजों से जब मन उब ना जाए कपूर का माफी कपूर है ना एक कपूर का डाला रंग दो काल देखोगे गायब कहा गया उब गया उब गया ना जब तक ये मन ए जब तक ये मन इस दुनिया में रहे कुछ नहीं होने वाला हो। जब ये दुनिया का टेस्ट से मन उब गया तब तो होया एक उदाहरण दे दे ठाकुर जी का कृपा हो तो एक, एक, एक ही कथा एक कथा का साथ साथ ही आपका जिंदगी में बैरग का प्लावन आ जाए एक कथा का साथ साथ अगर आप में कोई एक जीवात्मा है जब सिंसियर होता है कोई जीवात्मा तब तो एक कथा का साथ सही उसका भगवत प्राप्ति होना हर हालत में संभव है एक उदाहरण दे दे हमारा वृंदावन जी वृंदावन में लाला बाबू बोल लाला बाबू का मंदिर और जानते हो कोई किया हमारा जब वृंदावन घूम के आए पूरी कचोरी खाके मलाई खाके खूब वृंदावन घूमा अब आशीर्वाद दे दो वृंदावन घूम के आए हाँ हमारे पास क्षमता कहा है कि आपको आशीर्वाद दे वृंदावन घूम के आप जाओ अपना इच्छा टिकट किया तो जाओ घूम के आओ हमारा आशीर्वाद चाहते हो हम बोलो वृंदावन मत जाओ इधर आओ हमारा पास हम तो यही मेरा आशीर्वाद है आओ मेरा पास बैठो इधर कहाँ जा रहे हो हम तो यही बोलेंगे यही मेरा आशीर्वाद है फटकार देंगे अब बोलेंगे ये संत तो बड़ा कड़ा है इसको छोड़ के चले जाओ अच्छा है हम तो आपको वृंदावन जाने के पहले आपको जो कान पकड़ कर ले जाएंगे गंभीरा मंदिरें चैतन्य महाप्र का पूरी धाम मिले इसका रहस्य हम खुलेंगे बाद में क्यूँ आप वृंदावन जाने नहीं दोगे नहीं हम पहले कथा सुनो उसके बाद आपको जोर जबस्ती कान पकड़ के ले जाएंगे कहा बल गंभीरा मंदिर में पुरी में ले जाएंगे पुरी में हम तो वृंदावन देखना चाहते हैं, आप वृंदावन देखोगे लेकिन पुरी में चलो पुरी में ही वृंदावन दर्शन होगा अब गुरु जी का चरण में अगर वृंदावन दर्शन हो जाए तो, तो सबसे बड़ा बात गुरु जी है गुरु वैष्णव है उसका सामने ही वृंदावन आपका सामने प्रकटित हो जाए तो इससे बरकत तो कुछ नहीं होगा सबसे बड़ा ऊंचाई लाला बाबूजी बड़ा भारी बड़ा भारी करोड़ों करोड़ों संपत्ति का मालिक है लाला बाबू का जो दादाजी है लाला बाबू का जो दादाजी है लाला बाबू का जो बचपन में जो पहला चावल देता है ना अन्नप्राशन अन्नप्राशन में गोल्डन फॉयल आप तो इनविटेशन भेजते हो कार्ड बना के प्रेस में छपाते हो लेकिन लाला बाबू का दादाजी है वो सोने का जो फॉयल है गोल्डन फॉयल जैसे आप खा, खाना को पैकेट करते हो ना किस किस ओ हैं किस में पैकिंग करते हो ओ, ये चांदी का जैसा है फॉल आता है ना फॉइल में पैकिंग करते हो लेकिन दादाजी क्या किया वो सोने का फॉइल बनाए फॉइल बना के हजारों हजारों हजारो आदमी को वो सोने का फायल में पत्र खत लिखा जब आप आ जाओ निमंत्रण आ सोने का फायल आपका ही है वापस देने का जरूरी नहीं है इतना बड़ा सोने का फायल फॉल है उसका कीमत किम, कैसा है वो सारे आदमी को सोने का फॉल में नोता भेजा सब हमारा पोता का अन्नप्रासन है आप सब यू आर ऑल इनवाइटेड आओ और इधर भोजन करो और आनंद लो हमारा ऐसा बात है ये जो लाला बाबू जी है ये लाला बाबू जो है वो बिजनेस को संभालने के लिए बड़ा व्यस्त था दादाजी तो बुढा हो गया दादाजी बाद में चले भी गए और पूरा बिजनेस का जुम्मेबारी सब आया किसका ऊपर लालाजी का ऊपर लाला बाबूजी ने इतना बड़ा बिजनेस है कई किस्म का बिजनेस है आपका तो एक किस्म का बिजनेस होगा उसका कई किस्म का बिजनेस है सारे बिजनेस का पूरा कंट्रोलिंग लाला बाबू का जो ब्रेन है उसमें कंप्यूटर का मैं चलना तबका जमाने तो कंप्यूटर नहीं था सौ डेढ़ सौ साल पहले का बात कह रहा हूं और लाला जी ने एक दफे छुट्टी का मरसूम था छुट्टी का दिन और बा, बारिश क्या हुआ लाला जी घर में बैठ के जितना सारे पेंडिंग पेंडिंग हिसाब है हिसाब किताब इतना बड़ा खाता लेकर उसमें पेन लेकर हिसाब करे उस आ, इन, इन, कैसा कैसा इनकम हुआ कैसा खर्चा हुआ सारे लिख रहा है और वहां क्या हुआ बाहर में उसका नौकरानी नौकरानी जो है नौकरानी उसका जो लड़की है लड़की हे शाम ढल गया अंधेरा छा जाएगा जल्दी केले का जो छिलका है उसमें बासना में आग दे दे बासना बोलता है बंगला में बासना ये केले का जो छिलका है उसको सुखा दे उसको बासना बोला जाता है उसको जला के किस किस्म का खार अर्थात जो तो कपड़ा आदि धोते हो ना साफ से ऐसा निकालता है और वो बोले, वो बोली मैया वो बोली अपना लड़के शाम ढल गया इतना देर कर रहा है जल्दी बासना में आग लगा दे और लाला जी का कानू में आया बासना में आग लगा दे तुरंत अपना हाथ से कलम गिर गया और सोचते रह गया क्या बोला बासना में आग लगा दे बहुत देर हो गया शाम ढाल गया अरे दिमाग में आ गया हमारा तो जिंदगी जा रहा है साठ साल पूर्ति हो गया हमारा जिंदगी जा रहा है और हम किस चीज में फंसा हुआ है बस एक ही शब्द वो तो बोला वासना में आग लगा दे केले का छिलका में आग लगा दे उसका दिमाग में ठाकुर जी वो जो चैत्य गुरु है चैत्य गुरु का निवास कहां होता है चैत्य गुरु का निवास कहाँ है चैत्य गुरु जो अंतर से शिक्षा देता कहाँ है जानते हो कोई जानता है चैत्य गुरु ये जो है बैठने का जो जायेगा मूल ये मूलाधार है मूलाधार चक्र इसका बा, ये बाद में हम व्याख्या करेंगे अभी नहीं मूलाधार चक्र है ये बैठने का जो है या पद्सन में बैठेंगे बैठे मूलाधार है बाद उठते उठते एक चक्र है, यहां एक चक्र है चक्र कंठ में चक्र है यहाँ एक चक्र है मस्तिष्कों में जोगी लोगों का विषय हम बाद में बताएंगे व्याख्या करेंगे तो यहाँ जो है ये जो है आज्ञा चक्र इसमें रहता है साक्षात ठाकुर जी अर्थात चैत्य गुरु किसी को पता नहीं को बोलता चौत्य गुरु इधर रहता है नहीं चौत्य गुरु इधर रहता है इधर चौत्य गुरु अगर चाहे तो तुम्हारा जिंदगी अभी बदल दे अगर तुम्हारा ऊपर संतुष्ट हुआ पल भर में एक शब्दों में एक शब्द काफी है एक शब्द काफी है वो जो शब्दों आया उसका जो मीनिंग हृदय में बैठा बोला तो बासना में आग लगा दे लेकिन वो जो बासना में आग लगा दे इसका मीनिंग क्या है वो ये जो है अंदर से जो चैत्य गुरु है इसका एक्चुअल माने बता दिया अरे तोरा जो काम धंधा है इसमें आग लगा दे चूल्हे में जाए चूल्हे में जाए तेरा काम धंधा चूल्हे में जाए तेरा चिंता भावना चूल्हे में जाए तेरा कितना बासना है कामनाए है सब चूल्हे में जाए सब आग लगा दे महाराज हैरान की बात है लाला बाबू का हृदय में ये माने ये माने जो है ये पैदा हो गया और लाला जी बोला तेरी की तेरी की बोल के सब फेंक कर उसी रात को चले गए एक कपड़ा सोचो सही करोड़ों करोड़ों करोड़ों जायदाद का मालिक है उसी रात को किसी को बिना बुलाए सब फेंक फाक के चला गया और जाके भजन शुरू किया कहां जाए लाला बाबू किस गुरु आश्रय किया बहुत सारे कहानी है और सिद्धि लाभ हुआ लाला जी का लाला बाबू का सिद्धि लाभ हुआ और आपका सिद्धि हो नहीं रहा है क्योंकि आप मेरा साथ गड़बड़ी कर रहे हैं अब है। अपना साथ अन्याय मत करो हमारा साथ छोड़ दो अब अपना साथ अन्याय मत करो आप अपना साथ अन्याय कर रहे हो हमारा क्या आएगा जाएगा पूरा जिंदगी तुम अपना साथ अन्याय किए हो और कथा सुनने के बाद तुम्हारा दिल में होश आ जाए तो यह होश ही काफी है आपको ठाकुर जी का चरण में ले जाने के लिए काफी है निगमो कल पोर गलिताओं फलम सुको मुखाद अमृतव संयुतम पीबत भागवत रुह रहो रसिका भोग भावुका वाचा कल के बासीन व्यवस्था पथिटानन पावन भो विष्ण्यो नमो नमो में हम व्याख्या करेंगे ओम नमो भगवते जो श्लोक बताया इसका व्याख्या बोशीदास जी का कि सुनना चाहे तो जरूर आना नहीं तो घर में रहो कोई बात नहीं